सब लोग आनंद मना रहे घर में खुशियां मना रहे पर देखो गड़बड़ हो गया ये कंस जो थे ना कंस जिसको गोविंद ने कल्याण किया वो कंस का कोई मित्र है समरासुर वो मेरे गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न को हरण करके ले गया उनका हरण कर लिया कन्हैया के मित्र बहुत हैं कृष्ण के भक्त बहुत हैं, कृष्ण के शिष्य बहुत हैं, पर शत्रुओं की भी कमी नहीं है बोलो जय श्री कृष्ण अब देखो यहाँ थाली बज रही है यहां मना रहे, हैं। गोविंद के घर से पुत्र को ही ले गया और राक्षस और देखो आकाश में जाकर उसने विमान से बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। मैं कृष्ण का वंश चलने नहीं दूंगा कंस को कैसे मारा लो कर लो बा लेकिन एक बात आपसे कह दें कि जा को राइया मार सक ही ना कोई कि बालन बांका कर सक ही जो जगबेरी हो अरे मेरे गोविंद जिसके रक्षक हैं उसका कोई क्या बिगाड़ेगा बताओ बच्चे को जैसे समुद्र में फेंका उसी समय कोई मछली ऊपर मुंह करके सांस ले रही थी देखो कितना प्रभु मेल मिलाते बच्चे का गिरना हुआ मछली का मुंह खोलना हुआ और यह सावत उसके पेट में चला गया खरोच भी नहीं लगी गोविंद के बेटा प्रद्युम्न को और मछली के पेट में गया ही था कि थोड़े देर में मछली जाल में फंस गई और मछली जाल में फंसी तो वो मछली संबरासुरक्षस के घर ही बेच दी गई संबरासुरक्षस के यहां देखा मछली के पेट में बच्चा मनुष्य का बालक वो बोले हमारे किस काम का हमारे यहां जो संगीत विद्या सिखाती है ना उसको दे दो अब संगीत विद्या सिखाती विद्यावती वो उस बच्चे का पालन कर रही है गोद में खिला रही है हा नारी आ गए देवी आपकी गोद में जो बालक खेलता जानती हो कौन है बोलो कौन है बोलो तुम्हारा पति है कर लो बात जय श्री कृष्ण ये कहीं बात करो महाराज थे बोले हा पति है तुम्हारा तुम हो रति और ये है कामदेव क्या जबसीवती सर नयन उखारा चितवत काम भयुज भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया शिव ने जब काम को जलाकर के भस्म किया तो काम की पत्नी रोती रोती आई शिव के पास शंकर तो करुणा बता रहे ऐसे एक बात बताओ शंकर जी ने काम को जला के भस्म किया एकदम तीसरा नेत्र खुला और जलकर काम राख हो गया पर शंकर जी का नाम कहीं क्रोधावतार आता है क्या करपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज गंद्रहारम शिवजी का नाम क्रोधावतार नहीं है करुणा करुणावतार है करुणा आ गई बाबा को बेटी रति अब तुम्हारा पति देखो मेरी तपस्या में विघ्न कर रहा था ना, इसलिए जल करके भस्म हो गया पर मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्री क्या बोलो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा यदुवंश में जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन के आएगा नाराजी कहते यही तो ये यह है और तुम हो रति तो रति को पता चल गया ये तो मेरे पति देव पालन कर रही हैं और वो थोड़े समय में बड़े हो गए बड़े हो गए तो विद्यावती के मन के विचारों में परिवर्तन आ गया प्रद्यम जी बोले देवी आपने तो मेरा पालन किया है अरे आपके विचारों में परिवर्तन कैसे आ गया बोले आपको कुछ याद नहीं है बोले नहीं कि भगवान नारायण सुत संबरे नारी गृहा अहम ते अधिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभो याद करो आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न है मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं महाराज द्यम जी को याद आ गया अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया समरासुर को मारकर अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका में आ गए जय श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में पधारे द्वारिका धाम में आ गए रुक्मणी बोली मेरा बेटा होता इतने बड़ा होता कृष्ण बोले यही तो है अब एक बात बताएं प्रद्यमन जी का हरण हो गया और वो संभरासुर को मारकर पत्नी को लेके आ गए इस दरमियान जो टाइम था उस टाइम में श्री कृष्ण के 16107 विवाह और हो गए अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण राजा बोले क्या बोलते हैं गुरु गुरुजी आप बोले हम तो 100 परसेंट बोलते हैं सोलह एक सौ विवाह एक विवाह तो आपने कल सुना ही था राजा बोले कैसे कैसे हुए सोलह हजार एक सात और जरा बताइए ना सुखदेव जी बोले ठीक है तो फिर हम बताते हैं अब सुखदेव स्वामी भगवान के विवाहों का वर्णन कर रहे हैं मेरे गोविंद का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के संग कन्हैया के दूसरे ससुर जी हैं भालू जी उनका नाम है जाम्बंत वही जाम्बंत सुंदरकांड में लिखा है ना जम्बवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाई तब लग मोह पर क्यों तुम भाई सहदुकंद मूल फल खाई भाई जम्बवंत जी की बेटी है जम्बवती मेरे गोविंद की दूसरी पत्नी प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण मेरे कन्हैया की द्वितीय पत्नी कैसे कहते हैं द्वारिका में एक बड़े यशस्वी बड़े तपस्वी राजा रहते हैं उनका नाम है सतरा भगवान सूरज के परम भक्त हैं ये इसलिए सूर्य नारायण ने उनको एक मणि दे दी थी और उस मणि का नाम है स्मंतक मणि और सज्जनों उस मणि में से आठ भार सोना रोज निकलता है एक भार सोना पच्चीस किलो को बोलते हैं कोई दस किलो को भी बोलते हैं यदि दस किलो का एक भार माना जाए तो अस्सी किलो सोना रोज निकलता था उस मणि में से और पच्चीस किलो का एक भार माना जाए तो दो क्विंटल सोना रोज निकलता मणि में से इतनी अच्छी मणि सतराजित के पास सतराजित उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में गए तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए वो तो चमक रही है मणि एकदम सत्याजित महाराज चमकते हैं कन्हैया ने कहा सतराजित जी एक बात बताइए आप घर में सदस्य कितने हैं बहुत छोटा परिवार है केशव एक मैं हूं मेरी वृद्धा पत्नी है एक छोटा भाई है एक बेटी है सत्य भा मतलब ये हुआ कि साढ़े तीन आदमी का पूरा टोटल खानदान है आपका हाँ लेकिन आठ बार सोना देने वाली मणि रखते हो घर में क्या करोगे इतना सोना तुमको बहुत अच्छा लगे तो ये मणि मेरे खजाने में जमा कर दो इस मणि से सुवर्ण जो निकलेगा ना उस सुवर्ण के द्वारा कितने गरीबों का हित भी हो जाएगा मणि खजाने में दे दो सतराजित तो बोले माफ करना साहब मैं ये मणि नहीं दे सकता और नहीं दी पत्नी से आकर के बोले कृष्ण मणि मांग रहे थे मना कर दिया अच्छा किया आपने अपनी चीज क्यों दें किसी को प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण अब देखो उस मणि को पहन करके सत्याजित के छोटे भाई प्रसेन ने मणि अपने गले में धारण कर दी दुनिया को दिखाता फिरे भैया जी की मणि है कितना सोना देती है ऐसी मणि है आगे किसी शेर ने उसको मार दिया और मणि छुड़ा ली अब शेर देखना है मणि ती चमकती तो बहुत है पर खाने की चीज तो नहीं है वहीं से जा रहे थे जमवंत जी महाराज वो हैं ऋक्षराज ऋक्षराज जामवंत ने उस शेर को मार के मणि ले ली ऋक्षराज बोले कुछ भी सही मेरी बेटी जामवती के लिए खिलौना तो हो ही गया अब तो द्वारिका में सतराजित ने अपनी पत्नी से कहा श्री कृष्ण हमसे मणि मंगरे थे परसों मैंने उनको मणि देने से मना कर दिया इसलिए श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा ली अब उन्होंने ये बात अपनी सहेली से कह दी सहेली ने सहेली से कह दी और करने करने जपन जना कान ही कानों में यह बात गोविंद के कानों में आगे कन्हैया बोले बापरे अरे मैं तो जानता भी नहीं सत्राजित का भाई कौन है तो गोविंद ने तुरंत गर्गाचार्य गुरु जी से कहा गुरु जरा कुंडली देखना ये कलंक मुझे क्यों लगा गरगाचार्य बोले तुमने चौथ का चंदा देख लिया होगा बोलो जय श्री कृष्ण का चंदा ऐसा ही होता है चौथ का चंदा जब देख लेना कोई आदमी तो नहीं होने वाली बात भी हो जाती है बोलो जय श्री कृष्ण हो जाती है ऐसे भगवान बोले हम तो उसको जानते तक नहीं लेकिन गोविंद जो है वो दस पांच लोगों को साथ में लेकर के गए और जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां शेर के पैरों का चिन्ह था आगे जहां शेर मरा पड़ा था वहां रिछराज के पैरों के चिन्ह थे ऋक्षराज के चरणों के चिन्ह देखे गुफा के द्वार पर जाकर के कह दिया कि मैं अब अवधि रखती इतने दिन में ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना मेरी आशा छोड़ देना आहा अब देखो गोविंद जब समय तक नहीं आए तो वासियों को तो इतनी चिंता हो गई इतनी चिंता हो गई कि सबने द्वारिका में जाकर के माँ कात्यायनी का पूजन किया हाँ हमारा गोविंद सकुशल चला आवे मेरे कन्हैया सानंद आजा में ऐसा सोचकर के सब लोगों ने मां कात्यायनी का विधिवत पूजन किया बड़ी श्रद्धा से बड़ी भावना से पूजन किया दुआ में बहुत ताकत होती है बहुत बड़ी शक्ति होती है दुआ में बड़ी ताकत है हमारे कन्हैया जल्दी आ जाएं माता हे कात्यायनी देवी अनुष्ठान कर दिया द्वारका वासियों ने लेकिन गोविंद ने अंदर जाकर के उस देखा श्री जाम्बवंत जी को मणि से खेल रही जाम्बती कौन है गदा लेखन के मारने के लिए दौड़े और इतना विचित्र युद्ध छिड़ गया नस नस ढीली हो गई जाम्बवंत की बास बास बास में सब समझ गया आप तो मेरे राम जी हो बोले क्या मतलब देखो भगवान राम जब रावण को मारकर श्री अयोध्या में पधारे आज पूरी सभा बैठी थी सब लोग बड़ी शांति से श्रवण कर रहे थे राम जी का उपदेश बोलते बोलते राम जी रोने लगे अच्छा हनुमान जी से तो पहले ही बोल दिया था कि प्रति उपकार कर हूं का तो सनम सगद मन मोरा आपके उपकार के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है आज राम जी पूरी सभा में कह रहे हैं। मैं तो आप सबका ऋणी हूं ऐसा लगता है अपने प्राणों की बाजी लगा करके आप लोगों ने आतताई रावण पर विजय प्राप्त कराई मेरा मन कहता है कि मैं आपको कुछ दे दूं अब जो आपके मन में इच्छा है सो मांग लो क्या चाहिए अब पदार्थ तो कोई मांगता नहीं राम के भक्तों में किसी ने प्रेम मांगा किसी ने भजन की शक्ति मांगी किसी ने सेवा मांगी जामवंत जी बड़े शांत गंभीर बैठे राम जी बोले रक्षराज आपने कुछ नहीं कहा जामवंत बोले मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम तो हटा ही दीजिए बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा बोले <laughs> मांग बोले बोले मांग लूं रामजी मांगो महाराज बात ये है कि हमने रावण से युद्ध तो रावण की सेना से युद्ध तो किया है पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का वीर कोई था ही नहीं इसलिए मेरी इच्छा हो रही है क्योंकि रावण को तो चक्कर का था लेकिन उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आपके लिए भी तो कुछ सही है था। अब आप देना चाहते हो रखबर तो यही बार दे दो जरा दो दो हाथ आप सही करके देखू देखू तो सही में राम जी के बाजुआ में कितनी ताकत है राम जी बोले देखो ये ये ठीक नहीं है हाँ आपको तो मैं अपने पिता के समान समझता हूं आप मेरे पितृतुल्य है बोले नहीं भगवान ये तो आपकी महत्ता है आप सबको आदर जो देते हैं रघुबर मैं तो आपका सेवक हूं अच्छा मान लो आप सेवक हैं मेरे तो स्वामी और सेवक का युद्ध होना भी तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है इसलिए मैं युद्ध तो नहीं कर सकता पर हमने हा कर दिया तीन वचन भर दिए चलो कृष्णा बता में मैं खुजली मिटाएंगे आज मेरे गोविंद ने जमव से युद्ध किया नाश नाश ढीली हो गई जामन तो बस बस में सब समझ गया आप मेरे रघुवर हैं मेरे राम जी हैं और भगवान ये लीजिए मणि और खाली मणि क्या मेरी बेटी भी आप ही संभालो हाँ इसलिए जामवती ऋषिराज महाराज की पुत्री मेरे गोविंद की द्वितीय पत्नी बनी भगवान ने सभा में आकर सत्रजित को बुलाया बोरे मणि ले जाओ बिना सोचे बिचारे ऐसे नहीं करना चाहिए समझे हाँ सत्य राजित अपनी पत्नी के पास बैठ के रात में रो रहे हैं। देवी हमने अच्छा नहीं किया निरपराध गोविंद को कलंक लगाया बहुत बड़ी गलती बहुत बड़ा अपराध हो गया इस अपराध का प्रशमन कैसे हो पत्नी बलि क्यों जी काम करो ना सत्य का कृष्ण चरणों में प्रेम भी बहुत है रुक्मणी की तरह यह कृष्ण के चरणों में प्रीति रखती है क्यों ना हम लोग सत्य का विवाह गोविंद से कर दें और लो जी विवाह कर दिया मेरे कन्हैया की तीसरी पत्नी हो गई श्री सत्यभामा जी गिनते जाना गिनू भी मैं और बताऊं भी मैं मेरे बस की बात नहीं है हाँ अरे दो चार दस पांच हो तो गिना भी जाए इसलिए गिनते आप जाओ बताता मैं जाता हूं बोलो जय श्री कृष्ण गोविंद जब पर, ए, प, पंडवों के पास में चले गए देखो ये धन जो होता है ना बड़े बड़ों की बुद्धि में विकृति पैदा कर देता है ये है ही ऐसा वो अक्रूर जी कल आप सुन रहे थे ना ब्रज के रज में साष्टान दंडोत करते जा रहे थे अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण तो यहां है नहीं उनके ससुर जी और सासुर जी रहते हैं महल में आठ भार सोना देने वाली स्मृतक मणि उनके पास है क्यों कृष्ण ने उनकी बेटी तो ले ली थी मणि वापस कर दी थी यह तो आप ही समारोह इससे कलंक लग जाता मुझे सतधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का के अक्रूर जी ने कृष्ण के ससुर जी का कल्याणी करा दिया और उनकी मणि को रख लिया सत्यभामा रोती रोती गई महाराज हस्तिनापुर सूचना मिली महारानी सत्य पधारी हैं। गोविंद बोले कैसे किसी पूर्व सूचना के कैसे आई कन्हैया ने पूछा कहो देवी कैसे बोले आप यहाँ खेल रहे सुन कर के कन्हैया सत्य भामा के गले लग के बहुत रोए बड़े अच्छे थे मेरे ससुर जी मुझे तो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे बेटे से ज्यादा मुझको माना मेरे ससुर जी ने राजा बोले ज्यादा क्यों रोए सुखदेव जी बोले अपने पिता मर जाए तो भले ही मत रो लेकिन पत्नी के पिता के मरने पर तो रोना ही पड़ता है नहीं रोएंगे तो बुरा मान जाएंगे मेरा पिताजी मर गए रोते भी नहीं है और नाटक करने में तो बस मत पूछो बोलो जय श्री कृष्ण हाँ आनंद करते हैं गोपा मेरे गोविंद जब अर्जुन के साथ में गए तो देखो यहाँ सदनों को मार भी दिया मणि तो थी नहीं उस पर कन्हैया बोले बलराम से भैया जी व्यर्थ में सदन ना को मारे मणि तो इसमें नहीं है तो ना प्रत्यती मणि प्रति बलराम जी बोले लाला नाटक मत करे तेरी पास होगी महल में देखियो हो कन्हैया बोले अच्छा चौथ का चंदा देखा ये मणि मेरे पीछे पड़ गई मैं क्या करूं जबकि मुझे मालूम नहीं पर ये मणि थी अक्रूर जी के पास अनुष्ठान हो रहे स्वर्ण वेदियों पर यज्ञ हो रहा है ब्राह्मण देवता सुवर्ण की थाली में भोजन करते हैं फिर थाली को साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन नई थालियां बनती हैं मेरे गोविंद ने कहा काका जी ये ठीक नहीं हुआ अक्रूर लाके के कृष्ण को दे दिया कन्हैया ने कहा कि अब आपने ये काम अच्छा तो नहीं किया और क्योंकि द्वारिकाधीश होने के नाते मैं आपको दंड दू ये तो बड़ा जरूरी है क्या दंड दे बोले तुम्हें जो अच्छा लगे यही दंड है काका जी की मणि आप ही रखो पर दंडी यह है कि इस मणि में से आठ बार सोना निकलता है ना जितना सोना निकलता तोल करके रोज मेरे खजाने में जमा करते जाइए क्योंकि उस मणि का नियम था ऐसा कि एक आसन से दस घंटे बैठकर उसका पूजन होता था यदि उस मणि का विधि से पूजन करोगे तो आठ बार सोना रोज निकलेगा और यदि पूजन नहीं किया तो घर में अनिष्ट शुरू हो जाएगा कभी कोई बीमार कभी कोई मर गया कभी ऐसा होगा अब पूजा करना तो जरूरी है क्योंकि घर में मणि है और नहीं करें तो अनिष्ट होगा अब 10 घंटे रोज मणि की पूजा को निकालो और आधा तोले सोना भी उसमें से ले नहीं सकते बोलो इससे बड़ा दंड कोई हो सकता है बोलो जय श्री कृष्ण प्रभु चले गए अर्जुन के संग देखा वो बड़ी सुंदर शामली सलोनी एक नारी और एकदम समाधि में बैठी है वन में गोविंद का पूछना कौन है देवी आपका परिचय मेरा परिचय तो छोटा सा है कि अहम देवस्या सभी दुर् दुहेता पति मिच्छती विष्णु बरदम तप पर मैं सूर्य की बेटी हूं यमराज की बहन हूं नारायण विष्णु को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्र जा में लीन हूं अर्जुन बोले वो तो वो बैठे रथ में और मेरे कन्हैया का चतुर्थ विवाह कालिंदी से हो गया बिंदानविंद की बहन मित्रविंदा पंचम पत्नी कहलाई नगनजित राजा की बेटी नागनजिति छठमी रानी कहलाई देवी की बेटी भद्रा सातवीं पत्नी कहलाई और मध्य देश के महाराज की बेटी लक्ष्मणा आठवीं पत्नी कहलाई ये अष्टपटनानी पटरानी है गोविंद की देखो कभी कभी व्यक्ति अपने पास बहुतायत में आई हुई वस्तु का दुरुपयोग करता है परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है तो बुद्धि में जो कमजोर हैं उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है भगवान ने शरीर में बल दिया है तो जो निर्बल हैं, उनका सहयोग करना परम कर्तव्य है परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है लक्ष्मी की कृपा है तो कभी कभी जरूरतमंदों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है लेकिन इन सारी चीजों का हम दुरुपयोग यदि करते हैं गलत कार्यों में उसका उपयोग करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है भूमि से उत्पन्न हुआ था राजा भौमासव पृथ्वी का बेटा था और पृथ्वी को जब पता चला कि मेरा पुत्र नारायण के हाथों मरेगा तो भगवान से प्रार्थना की भगवान ने पृथ्वी से कह दिया देवी जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे दुष्ट पुत्र को भी मारूंगा नहीं पृथ्वी के मन में बड़ी खुशी है आप काय को कोई माता क्यों कहेगी बेटे को मारो कहते हैं वो पृथ्वी ही साक्षात सत्य भामा बन के आई है भगवान की दो प्रधान भारजा हैं ना श्री देवी और भू देवी तो श्री देवी रुक्मणी हैं और भू देवी भामा हैं ये सत्य लेकिन पृथ्वी के पुत्र भौमास ने इतना बड़ा अनर्थ किया है बड़े बड़े राजघरानों में जाता वहां की राजकुमारियों का हरण करके ले आता राजकुमारियों का अपहरण करके कारागृह में बंदी बना लेता एक संख्या रखती इतनी संख्या हो जाएगी तो इनके संग शादी करूंगा और उसने सोलह हजार सो राजकुमारियों को बंदी बना के रखा देवमाता दी थी की कुंडली ले आए वरुण का छत्र भी ले आ, देवता भी डरते उससे देवताओं ने गोविंद के पास में सूचना भेजी महाराज कुछ करिए प्रभु ने कहा ठीक है बहुमास के पास चलने लगे तो सत्य भा बोली मैं भी चलती हूं आपके संग कन्हैया मन ही मन सोचने लगे आज तो तुम्हारी ज्यादा ही जरूरत है बोलो जय श्री कृष्ण और भवानसुर के साथ मेरे गोविंद ने जब युद्ध किया गरुड़ पर चढ़कर के प्रभु गए तो केवल अपना बचाव करते हैं वो जितने अस्त्र तो शस्त्रों को चलाए कृष्ण बचाव करते हैं सत्य बैठी है लड़ते लड़ते बहुत समय बीतना तो सत्य भामा बोली आप आप लीला क्यों करते हैं कैसम इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते कन्हैया बोले यही तो चाहता था कि तुम कहो तो मारू मैंने वचन दिया है और गोविंद ने भौमासुर का कल्याण कर दिया इसको मार दिया लेकिन जैसे ही श्री बालकृष्ण प्रभु कारागृह में पधारे को देखा मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए हैया के नेत्रों में आंसू आए क्योंकि राजकुमारियों का भविष्य तो बड़ा अंधकार में हो गया है। अब इनके सामने केवल दो रास्ते हैं ध्यान से सुनना क्योंकि लोकलाज की डर की वजह से इनके माता पिता भी स्वीकार तो करेंगे नहीं लोकलाज का डर है माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे और दूसरे के कारागृह में जो बंदी बनकर के रही उसे कोई राजकुमार विवाह क्यों करेगा उन राजकुमारियों के सामने केवल दो रास्ते हैं या तो वे कुएं में गिरकर के आत्महत्या कर लें, और या गलत रास्ते पर चली जाएं। कन्हैया के नेत्र में आंसू आ गए और मन में सोचा इनका जीवन तो बिगड़ गया उन राजकुमारियों ने भी मन में सोचा जो गंगा जल जैसी निर्मल और पवित्र हैं बोले माता पिता ने सुध नहीं ली लोक लाश का डर वहां हमें जाना नहीं किसी राजकुमार का वर्ण हम क्यों करें यदि गोविंद कृपा कर दे तो शेष जीवन इनके चरणों में रहकर भजन करती व्यतीत कर देंगी इच्छा प्रभु अंतर्यामी सब जानी मेरे गोविंद तो अंतर्यामी हैं कन्हैया ने तुरंत आगे हाथ बढ़ाया आपके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं हो तो आप सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और गोविंद लेकर के चले आए लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया कृष्ण ने यह जरूरी था यदि ऐसा नहीं करते परीक्षण तो समाज में कितनी बड़ी क्रांति भ्रांति पैदा हो जाती प्रदूषण पैदा होता और गोविंद सबको लेकर के आ गए वास्तव में देखें तो एक बात कहू भगवान की पत्नी तो सोलह हजार एक सौ आठ ही होती है परमात्मा की भारजा इससे कम तो हो ही नहीं सकती क्योंकि परमात्मा तो पति है ना इति पति जो दुनिया का पालन करे दुनिया को पवित्र करे दुनिया को प्रकाशित करे उसको पति बोलते हैं भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वहां प्रभु ने मानवता का प्रदर्शन करना है मर्त्यावतारस्त मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधा यवलम विभो मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य का रूप लेते हैं इसलिए वह बहुत मर्यादाएं हैं एक पत्नी व्रत होना नितांत जरूरी है मानव के लिए लेकिन कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण योगेश्वरता है कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण ईश्वरता का दर्शन कराया है प्रभु ने राम कृष्ण तो एक हैं अंतर नहीं निमेश इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष एक ही है अंतर तो है नहीं तो 16,108 का मायने क्या संत जन कहते हैं वेद में जो तीन कांड है ना ज्ञान कांड उपासना कांड और कर्म कांड वेद में चार हजार मंत्र हैं ज्ञान कांड के अस्सी हजार मंत्र हैं कर्म कांड के और सोलह हजार मंत्र हैं उपासना कांड के उपासना का मतलब होता है उप समीपे असनम उपासनम परमात्मा की सन्निधि का अनुभव ही उपासना है अहर्निश हमारे जीवन में ये बात प्रस्फुटित होती रहे कि गोविंद मेरे साथ हैं ये उपासना है। तो 16000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वेद के वही परमात्मा की 16000 हजार भारिया है सोलह पत्नी वैसे तो देखो वेद के हर मंत्र पर उपनिषद है उपनिषद का मतलब भी यही है परुण उपनिषदों में सत उपनिषद यानी कि सौ उपनिषद ऐसे हैं जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं चाहे वो गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद है कृष्ण पूर्व तापनी उपनिषद है कली उपनिषद है ऐसे उपनिषद हैं, उनमें सौ उपनिषद कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं तो उपनिषद ही सत श्री कृष्ण की सौ पत्नियां हैं परमात्मा की और आठ क्या है बोले भूमिरा पोन लो वायु खो बुद्धि रे आहंकारी में अहंकार प्रकृति ये आठ प्रकार की प्रकृति होती है भूमि पृथ्वी आपह जल अनल अग्नि वायु हवा खम आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये आठ प्रकार की प्रकृति है अब देखो अंतर क्या है प्रकृति के बस में जो रहता है वो जीव है और प्रकृति को बस में जो रखता है वो ईश्वर है प्रकृति के बस में जो रहे वो जीव और प्रकृति को बस में जो रखे वो ईश्वर तो आठ प्रकार की प्रकृति ही अष्ट पटदानी है सौ प्रकार के उपनिषदि सतपत्नियां हैं और सोलह हजार वेद उपासना कांड मंत्र ही ये वस्तुतः भगवान का कोई विवाह नहीं होता और भगवान सबके पति है आज दुनिया की जनसंख्या सात अरब है तो बताओ सात अरब पत्नी भगवान की हो गई कि नहीं बोलो जय श्री कृष्ण अरे भाई सबका जो पालन करे वो पति तो क्या मेरे पति भगवान नहीं है क्या आपके पति भगवान नहीं है क्या आपके पति भगवान नहीं है परमात्मा तो सबका पति है जो पालन करे वो पति हमारे ब्रज के एक संत कहते थे बड़े अच्छे रसिक संत थे वो कहते लाला उनके अपना कहने का ढंग था वो कहते हैं भैया सोलह हजार एक सौ आठ तो हमारे लाला की ईमानदारी की पत्नी है बोलो जन श्री कृष्ण वैसे देखो तो वो सबके पति हैं दुनिया का पति परमात्मा है हा बहुत आनंद से गोविंद द्वारिका में बास कर रहे हैं द्वारिका में निवास कर रहे हैं एक एक सस्ता कृष्ण दशदशा बला प्रभु की दस दस पुत्रियों का वर्णन है प्रति पत्नी से आठ पत्नियों के दस दस दस पुत्र हुए तो आठ पत्नियों के अस्सी पुत्रों का तो नाम लिखा है भागवत में बोलो जय श्री कृष्ण हाँ। अस्सी तो है ही है यदि सबके पुत्र दस दस माने जाएं तब तो बहुत होते हैं लेकिन अस्सी की बात तो लिखी है और सबके दस दस पुत्र थे इस श्लोक तो ही कहता है बल्कि एक एक सस्ता कृष्णस पुत्रां दस दशा वाला मान दस दस पुत्र एक एक बेटी समस्त पत्नियों की थी ऐसा वर्णन करते संतजन बहुत सुख है घर में बड़ी सुमति है परिवार में भाई मनुष्य कभी होता ही नहीं किसी के प्रति किसी में विद्वेष है ही नहीं गोविंद के पुत्र उठते हैं माता पिता को प्रणाम करते हैं यह वैशिष्ट है भगवान के पुत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन है प्रद्युम्न जी का एक विवाह हो ही गया दूसरा विवाह पुनः हुआ अनिरुद्ध जी के भी दो ही विवाह हुए अधिक बात आपसे कहें। परिवार में सुमति कब आती है जब परिवार का जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है उसका सबके प्रति एक जैसा भाव हो गीता में कृष्ण कहते हैं क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी बनी नहीं ध्यायतो विषयानपुन सा संगस तेसूपजायते संगात संजायते काम कामांत क्रोधो भिजायते जायते क्रोधात संोहा संवोह, स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रणश्यति बहुत रद्दी चीज है क्रोध इससे कभी कुछ नहीं बनता रुक्मणी जी द्वारिका में सबकी प्रिय है और सबके हृदय में उनका स्थान है आदर का इसका मूल कारण है माता रुक्मणी को क्रोध कभी आता ही नहीं क्रोध करना जानती ना सुनो रूठती भी नहीं कभी पुराने जमाने में लोग जब मकान बनवाते थे ना कर रही थी उसको राम का दर्शन सुलभ कराया तो कोप भवन ने बोलो जय श्री कृष्ण ये सर्वंग ऋषि हड्डी हड्डी चमक रही है बाबा की पाप प्राण जाने कहां लटके हुए थे कि राम से मिले बगैर प्राण जाने न दूंगा उनके लिए राघवेंद्र को सुलभ बनाया को भवन बड़े बड़े निर्णय होते यद्यपि बहुत आदर सूचक नहीं है रुक्मणी जी के भवन में बना हुआ जो कोप भवन है ना वो तो बंद ही रहता है खाली झाड़ू पहुंचा लग जाता है रोज उसमें बस क्योंकि माता रुक्मणी कोप भवन में कभी गई नहीं और जाएं कैसे उनको रूठना आता नहीं क्रोध कभी करती नहीं रूठना उनको मालूम नहीं जब चार पांच पुत्र हो गए कन्हैया ने देखा कमाल है रुकमणी को क्रोध कभी आता ही नहीं सत्यभामा जी तो रूठती रहती है हफ्ते में दो बार तो कंफर्म है हा हफ्ते में दो बार तो उनको रूठना है क्यों क्योंकि दो कारण हैं एक तो सत्यभामा जी सुंदर तो हैं ही दूसरा कारण है गोविंद के खजाने में जो भी कुछ है उसमें अस्सी परसेंट सत्य जी की तरफ से है बोलो जय श्री कृष्ण क्योंकि वो जो मणि है मणि तो उधर से ही आई है ना सत्य के पीहर से रुक्मणी महारानी बड़े घर की बेटी हैं परम सुशीला है और सुनो द्वारिका का दरवान भी यही कहता है कि माता मिले तो रुक्मणी देवी जैसी मालकिन मिले तो रुक्मणी मां जैसी क्रोध कभी आता ही नहीं का धन हरे कोयल काको देना कर ले कागा किसी का नहीं हरता रुक्मणी जी महारानी सबसे पूछ लेती क्यों बेटा ठीक है ना मैं आपकी बहुत कृपाया महाराज से लेकर के दरबान पर्यंत और संतरी से लेकर महामंत्री पर्यंत माता रुक्मणी की सब प्रशंसा करते रुक्मणी देवी को सब प्रणाम करते नहीं है कर बोल को इनको क्रोध कभी नहीं आता आज ऐसी कोई बात कह के देखूं कि इनको भी क्रोध आ जाए अब बताओ जो कोई बात है आ गई मन में लीलाधर जो हैं, आज गोविंद रुक्मणी जी के भवन में विराजे हैं माता रुक्मणी उनको पंखा कर रहे हैं जैसे भगवान बैठे पीछे खड़ी खड़ी रुक्मणी जी पंखा करती कन्हैया ने देखा माहौल बढ़िया है अभी अपन शुरू हो जाते हैं और देखें क्रोध आता है कि नहीं इनको इतनी देर से कृष्ण चुपचाप बैठे हैं माता रुक्मणी ने पूछा केशव क्या बात है आज बड़े उदास दिखते हैं आप कन्हे बोले नहीं कोई खास बात नहीं रुक्मणी बोली कोई बात तो जरूर खास है प्रभु आप बताते नहीं नहीं नहीं नहीं को, को, को, कोई बात नहीं है रुक्मणी मां ने कहा अब देखो भगवान आप कोई त्रुटि मुझसे हुई है तो आप मेरे को बता दे ना तो मैं उसमें सुधार कर सकती हूं जब तक आप बताएंगे नहीं तो सुधार के लिए तो कोई मौका ही नहीं, नहीं मिलेगा ना क्योंकि इतना उदास तो मैंने आपके मुखारबिंद को कभी देखा नहीं कनियान का, का बहुत अच्छा मौका हो रहा है रुक्मणी बोली बताइए क्या गलती हो गई हमसे मैं सुधार कर लूंगी गोविंद बोले अब एकाध गलती हो तो आपको बताई जा देवी आप तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती पर गलती, पर गलती करती है ना पंखा झलते रुक्मणी जी ने पूछा क्या हुआ के राजपो शिव सीता भूप लोकपाल विभूति भी महानुभावी श्री मदभी रूपो दार्य बलोर्जित सबसे बड़ी गलती की है आपने हमारे संग विवाह करके लो कर लो बात इतने बड़े बड़े राजकुमार सुंदरों को छोड़ करके तुमने हमसे शादी कर ली क्या मिला तुम्हें कन्हैया ने पीछे की और देखो बोला अभी तो क्रोध आया नहीं पीछे खड़ी है ना तुम तो कहोगे जी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत बड़े पराक्रमी हो तो व्यव्यत राज्य समुद्र मेरे समान डरकों का आदमी संसार में दूसरा पैदा नहीं हुआ कहीं कह रहे अरे बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से समुद्र की शरण में रहते हैं हम क्या करें कोई जमीन पर रहने ही नहीं देता मथुरा से गोकुल भागे गोकुल से वृंदावन भागे वृंदावन से फिर मथुरा दौड़े मथुरा से फिर भागे जमीन छोड़े ही दी पानी में रहते हैं समुद्रम शरण समुद्र की शरण में रहते हैं हम लोग जैसे तैसे काम चला रहे क्या मिला तुम्हें तो हम देखा बोला अभी तो कोई असर हुआ नहीं पीछे खड़ी थी तुम कहोगे मैं तो बिल्कुल रवा नहीं करती पर इसलिए कर लिया कि आप बसदेव नंदन हो इधर भी गड़बड़ कोई कहता है बसुदेव पुत्र कोई कहता है नंद जी का बेटा कोई कहता है यशोदा का बेटा कोई कहता है देवकी नंदन और कोई कहते हैं देवकी का भी नहीं है यशोदा का भी नहीं है पता नहीं कहां से आ गया बोलो जय श्री कृष्ण अरे देवी जिसके माता पिता भी कन्फर्म नहीं है उनसे शादी कर लिया आपने ये गलती नहीं है बोली हे भगवान आज क्या हो गया इनको क्या कह रहे हैं प्रभु खैर तुम सोचोगे अजी हम तो हम बिल्कुल नहीं करते विवाह पर इसलिए कर लिया कि कि आप बहुत सुंदर हैं काय का सुंदर देवी एक तो मेरा नाम ही कनुआ है जन्म से तो काले अपन थे ही तो काली नाग से युद्ध किया ना तब से और काले हो गए काले, काले काले कहते सब और मेरे भक्तों को जब क्रोध आता है तो बोलते है तुम ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले बताओ काले से विवाह कर लिया आपने कैसा सौंदर्य आपका मैं ही मिला था क्या मिला मैं यही तो पूछ रहा हूं इतनी बातें कहने पर भी रुक्मणी जी माता को कोई असर नहीं हुआ बेचारी शांत खड़ी है गोविंद बोले तुम सोचोगी अजी मैं तो अब बाबा लोगों की बातों में आकर जिनके पास न रहने का ठिकाना न भोजन का ठिकाना तुमने शादी कर ली ये बुद्धिमानी नहीं है मैं ये कहना चाहता हूं इतनी बातें सुनने के बाद भी महारानी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया तो गोविंद बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आप चाहो तो हम फिर आ, आ, आ, बोलो जय श्री कृष्ण हाँ ये बात कब कह रहे हैं जब चार पांच बाल गोपाल हो चुके हैं आजकल की धर्मपत्नी होती है तो पति देव की अकल को ठिकाने लगा देती नहीं आती है बुढ़ापे में कैसी मजाक करते हो दो चार शाम भोजन पानी नाश्ता सब बंद पड़े रहो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो हाँ किसी भी भारतीय नारी को इससे ज्यादा तकलीफ और किस बात में हो सकती है हंसी में ही सही उसका पति यदि ऐसा हास्य कर दे कोई भारतीय नारी बर्दाश्त करेगी माता रुक्मणी को क्रोध तो फिर भी नहीं आया तो हो गई, पंखा कहीं गिर पड़ा चमर कहीं गिर पड़ा से पीछे गिर गई कन्हैया बोले आवाज का ही की आई पीछे देखते तो सिंहासन के लक्ष्मी रुक्मणी देवी है गोविंद बोले अरे ये क्या हो गया मैं तो सोच रहा था इनको गुस्सा आएगी दो चार बातें सुनाएंगी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया प्रभु ने चार बजाय धारण कर ली दो से रुक्मणी जी को गोद में उठाया और गोविंद अपने हाथों से पंखा कर रहे माता को जब जब ये स्वस्थ हुई होश आया अपने आप को गोविंद की गोद में पाया कन्हैया की आंखों में आंसू है और रुकमणी से बोले मेरे प्रभु मामा बैदर व्यसू था जाने तम मतपरायणसो तुका शेल्या चरित मंगले अपने मन में कोई असूया भाव नहीं लाना देवी मेरे प्रति तुम्हारा मन कितना लगा है कितनी परायण है आप हम में ये जानने के लिए ही मैंने कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी थी बराबत मानना अब देखो गृहस्थ आश्रम में देवी दिन भर राजपाठ में व्यस्त रहते हैं हम लोग तो कभी कभी तो थोड़ा हास्य विनोद होना ही चाहिए ना ये गृहस्थों का एक प्रकार से एक अंग बन जाता है यह भी जीवन का आपको मैंने कभी क्रोध करते देखा ही नहीं रूटते कभी देखा नहीं को भवन में कभी गई नहीं तो जानबूझ के मैंने ऐसे कहा था बुरा नहीं लगा नहीं लेकिन रुक्मणी माता ने गोविंद के एक एक शब्द का जो जवाब दिया है ना पूरा ग्रंथ बन जाए इतना सुंदर जवाब लक्ष्मी है साक्षात कि नन्वे में यद वही भवान भगवतो सदृशी विभिन्न भगवान् नगवान श्री सो वाह मेरा आपका मेल है ही नहीं ये तो आपने कृपा कर दी जो मुझे स्वीकार कर लिया मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम कहा मेल है मेरा आपका ये तो आपकी करुणा का रूप है कि आपने मुझे स्वीकार आपने दूसरी बार कहा मैं बहुत डरपोक हूं समुद्र की शरण में रहता हूं सत्य कहा क्योंकि सत्यम भयात बगुणे भ्यो रुक्र मांत शेरे समुद्र मात्र आत्मा जिस हृदय में अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश अहमता ममता काम क्रोध लोभ मोह रूपी शत्रु रहते हैं उस हृदय में आप वास नहीं करते आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही रहते हैं जिस आत्मा रूपी समुद्र में न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न कोई ममता है न मत्सरता है यह निर्विकल्प है और निर्मल है आत्मा में यह सारे दुर्गुण होते हैं क्या आत्मा ही तो सम बात तो वही है अच्छा आपने एक बात कही मेरे माता पिता का पता नहीं तुमने शादी क्यों कर ली रुक्मणी बोली मैं पूछ रही हूं क्या आपके माता पिता भी होते हैं अब यू आप दुनिया को माता पिता बना लो इसमें तो मेरा क्या दोष है इंद्र कह रहे थे कल पिता गुरुस्तुम जगता मधीसो दुर्द्य काल उप हिताय मानम तनुभिधु जगदीश आप ही जगत के पिता हैं आप ही जगत के गुरु हैं अर्जुन कहते हैं गीता में पिता से लोकस्य चरामस्य पूज्य से गुरोर् आपका माता पिता कौन हो सकता है बस देव देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु जगत गुरु आप हैं जगत के माता पिता आप हैं आपका माता पिता कौन हो सकता है न्यू आप हर गली में माता पिता बना लो इसमें बिगड़ता क्या है आपका पर आपका पिता हो तो कोई नहीं सकता ये कंफर्म है आपने एक और बात कही थी मैं सुंदर नहीं हूं तुमने शादी क्यों कर ली काला हूं रुक्मणी जी नीचे सिर करके मुस्कुराते हुए बोली काले हो तब तो कमाल करते हो गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता यदि नंदलाल तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़ ये हालत तो तब जब काले हो है? कौन कहता आप काले हैं आप तो जग झकके उजाले हो गोविंद एक बात आपने जो अंत में कही वो मेरी समझ में नहीं आई कि अच्छी नहीं लगी मालूम नहीं आपने कहा महात्मा लोगों से मेरी बड़ाई सुन ली ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना रक्मणि जी ने कहा भगवान ये बात सत्य नहीं है क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धनी यदि कोई है तो केवल संत ही धनी है और कोई धनी हो ही नहीं सकता ये दुनिया का धन तो बदलता रहता है कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई क्योंकि धनवंता सुई जानिए ज राम नाम धन हो राम राम का धन ही सबसे बड़ा है नानक दुखिया सब संसारा सोई सुखिया जाके नाम अधारा दुनिया में कौन सुखी है संतों के पास ज्ञान का धन है भक्ति का धन है वैराग्य की साधना का धन है और जो साधना के धनी होते हैं ना वो साधन के धनियों से ज्यादा बड़े होते हैं बोलो जा श्री कृष्ण ये साधन का जो धन है वो तो मिटने वाला है पर साधना का जो धन है वो मिटता कभी नहीं बढ़ता ही रहता है लतात्रेय जी ने कहा था ना सत्यम स्कंद में पश्यामी धनी क्लेशम लुब्धान अजितात्म नाम बयादलब्ध निद्राणाम राजत चौरत शत्रु स्वजनात पशुपक्षित हमारे पास में बहुत भागवत के मूर्धन्य विद्वान जन विराजमान है आचार्य श्री पीयूष जी महाराज बड़े सुमधुर भागवत के वक्ता और दूसरे विद्वान विराजमान है श्री व्यासनंदन जी शास्त्री इनको पूरी भागवत कंठ याद है संस्कृत में बड़े अद्भुत विद्वान है व्यासनंदन शास्त्री जी भी बड़े सरस्वती भक्ता है पूज्य श्री आचार्य पीयूष जी महाराज विद्वानों के संतों के पदार्पण से कार्यक्रम में सोने में सुहागा हो जाता है सुगंधा आती है पूज्य महाराज जी जो हैं, स्वामी विद्यानंद जी महाराज ऐसे निर्मल संत हैं इसलिए सब संत महानुभाव विद्वान पधार रहे हैं महाराज श्री के व्यवहार से भी दो लाभ हो जाते हैं संतों का दर्शन भागवत का श्रवण और उनके दर्शन से मुझे लाभ हो जाता है बोलो जय श्री कृष्ण करंट मिल जाता है मुझे विद्वान जब जब पदार्थे हैं ना तो एक विचित्र प्रकार की एनर्जी मिलती है कथा में ये आप आप नहीं समझेंगे बोलो जय श्री कृष्ण लेकिन सत्य बात है तो रुकमणी जी कहती हैं कि संतों के मुख से मैंने आपकी प्रशंसा सुनी वे तो नाम के धनी है भाई जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी में नाम धन पाय I'm on. से नहीं कोई चोर न लेभी दिन दिन बढ़त सब आयो सत की नाभ खेवटिया सतगुरु भवशागर तर जायो परमात्मा का नाम ही सत है और शत्रु नाम का नौका जिसने बनाकर उसका आश्रय लिया भव सागर पार करने में दिक्कत नहीं होती है मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर निवेदन सिर्फ इतना है कि भगवान का जो नाम है ना इस नाम का खजाना जिनके पास है उन संतों से बड़ा धनी कौन हो सकता बोला उन संतों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर मैंने आपको अपना पति बना लिया और आप बोलते हैं मैंने गलती की है तो मैं संसार की माताओं से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए अरे जिस गलती से गोविंद मिल जावे बताओ वो गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या वो गलती तो समझदार ही करेगा जिससे कन्हैया मिल जाए गोविंद बोले देवी आप किस मुख से इतनी सुंदर बातें सुनने को मिल गई मन में कोई विचार मत करो हा भगवान के पुत्र पौत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने हा बेटा का भी दो विवाह और पोते के भी दो विवाह और पोता के विवाह में तो हमारे कन्हैया जी के साले जी महाराज जी मारे गए अनिरुद्ध जी के भी विवाह दो हुए पहला पिता के मामा की बेटी के संग और दूसरा विवाह हुआ देखो कृष्ण का विवाह रुक्मणी के संग यानी रुक्मी की बहन श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मी रुक्मी की बेटी कृष्ण के बेटा की पत्नी और रुक्मी की पोती कृष्ण के पोता की पत्नी है भगवान यद्यपि वेद ऐसे विवाहों की अनुमति नहीं देता लेकिन ये सब तो देव स्वरूप हैं। भगवान की लीलाओं में सहयोगी बन के आए हैं अनिरुद्ध जी महाराज का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ जिसमें शीतक ज्वर और उष्ण ज्वर में भी थोड़ा काफी युद्ध छिड़ गया भगवान शिव ने भी थोड़ा सहयोग किया बाणासुर का और अंत में गोविंद की पावन स्तुति गाई समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षित बनाओ माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित वो माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं बैरी होते हैं जो उनको सुंदर शास्त्रीय शिक्षा नहीं देते जरूर शिक्षा देनी चाहिए भगवान कहते थे ब्राह्मण का धन कभी हरना नहीं बेटा किसी ब्राह्मण संत का जीवन में अपमान करना नहीं ब्राह्मण को देने की चेष्टा करो उसकी लेने की चेष्टा मत करो ब्राह्मण का धन तो विनाश कर देता है पूरे परिवार का यदि हमने गलत तरीके से उसके धन को ले लिया है तो बच्चे को भगवान सुनाते रहते थे लेकिन बच्चे कभी सुना कभी नहीं सुना आज खेलते मन में गए तो देखा कुआं में कोई त्रिकलाश पड़ा है जभाषा में गिर बोलते हैं उसको कर बड़ा विशाल रूप में पड़ा है बच्चे आए हाँ पिताजी कुआ में पानी तो नहीं है पर एक बहुत बड़ा वो पड़ा है कृष्ण बोले चलो गोविंद ने चरण स्पर्श किया सुबह तो देखो उसमें से देव बड़ा सुंदर राजा प्रकट हो गया कौन है आप भगवान तो इस बहाने अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे आप नगो नाम नरेंद्रोहम यक्षकूतने प्रभो दानी स्वाख्याय माने सु यदि कर्ण मृशन मेरा नाम है नग आपने दानियों का नाम कभी सुना होगा तो मेरा नाम भी सुना होगा लोग कहते तो ये है महाराज यावत्या सिकता भूमेर यावत्यो दीविता रखा आकाश में जितने तारे हैं और जमीन में जितने भूमि के कण हैं उतनी गाय मैंने दान कर दी मैं तो कितनी गऊ का दान किया कोई गिनती नहीं है कोई तारा गणों को गिन भी सकती हुई लेकिन उसको नहीं गिना जा सकता पर मुझसे भूल हो गई देखो ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं एक याचक होते हैं एक अयाचक होते हैं जैसे जी महाराज जो थे वो अयाचक ब्राह्मणों की श्रेणी में हैं, परम त्यागी विप्रो की श्रेणी में श्री सुदामा जी का नाम है कुछ ब्राह्मण याचक होते एक अयाचक ब्राह्मण गौ भक्त थे उनकी गाय मेरी गायों के झुंड में आके खड़ी हो गई अब महाराज मुझे तो पता नहीं चला मैं रोज गऊ दान करता था पंडी की गाय भी आ गई और मैंने वो गाय भी दान कर दी अब हुआ ऐसा वो पंडित जी बेचारे अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते निकले और उन पंडित जी के यहां चले गए जिनकी यहां गाय थी अरे साहब ये तो मेरी गाय है साहब हमको तो राजा ने दान में दी है अजी दान कैसे दे सकती हैं तो मेरी गाय है अरे साहब हमको राजा ने दी है अब दोनों बेचारे मेरे पास आ गए तो मुझे चाहिए था मैं ये कहता गलती हो गई महाराज मेरी गायों में आ गई होगी गऊ माता भूल से मैंने इसको दान कर दिया अपनी समझ के इसमें तो शायद वो क्षमा कर देते क्योंकि बड़ा तेजस्वी बड़ा आयाचक ब्राह्मण है मैंने अभिमान में भर के बोल दिया झगड़ा करते हैं आप लोगों से गायक बोलते हैं आपके यहां भी गाय मेरे यहां से गई होगी सबको तो हम ही देते हैं कार अच्छी बात नहीं है उसने का पालन इनके घर भी होता मुझे आपत्ति ना होती लेकिन तुम राजपद पर रहकर के निर्णय करने में अक्षम रहे तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल गिरगट जैसी हो गई क्रकलाश जैसी क्रकलाश बनकर पड़े रहो महाराज मैंने चरण बंधन किए लेकिन मुझे लगता है कि यदि वो सांप ना देते तो गोविंद आपके श्री चरणों का स्पर्श और आपकी झांकी का दर्शन मुझे कैसे मिलता मुझे तो लगता है कुछ विप्र के साप से मुझे गोविंद मिल गए तो सीधे चले गए कन्हैया ने इस बहाने अपने पुत्रों की ओर देखा देखा तुम लोग ने बेटा हिनस्ती व समतारम भी प्रशाम्य कुलम समूलम दहति ब्रह्म पावक भाई विश्व का जो पान करता है वो तो पीने वाला ही मरेगा लेकिन कुलम समूलम दहति। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला व्यक्ति उसका तो पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है ब्रह्मस्तवी पावक बेटा कभी मत करना ऐसा विद्वानों का हमेशा आदर करना है और संतों को हमेशा देना है लेना है तो केवल आशीर्वाद लेना है उनसे आशीर्वाद लो बाकी तो सब उनको प्रदान करना चाहिए पिताजी हम ऐसा कभी नहीं करते और आगे ध्यान रखेंगे हम तो कभी ऐसा ऐसी गलती तो करेंगे ही नहीं हां कभी मत करना बेटा कथा थी कि नारद जी दर्शन करने आए थे भगवान का गोविंद योगेश्वर है और भगवान रुक्मणी जी के भवन में बैठे थे द्वारका लीलाओं का थोड़ा वर्णन करें जरूरी जरूरी रुक्मणी जी के भवन में मेरे गोविंद बैठे हुए थे सज्जनों नारद जी को आया हुआ देखा तो कन्हैया पत्नी सहित ओहो पधारी, पधारी महाराज बड़ी कृपा करी भगवान ने उनके चरण धोए फिर देखो आरती करी लड्डू भोग लगाया और और आते रहा करो आप संतों के आने से घर पवित्र हो जाता है महाराज बोले कर नाटक करने में तो तुम नंबर एक हो कैसे चरण धोए जा रहे हैं मेरे? है मेरे हैं कैसे आरती कर रहे है मेरी नाराजी दूसरे भवन में गए वो था भवन वहां भगवान जामवती के साथ भी बैठे थे नारद को देख ओहो आइए आइए महाराज पधारिए अरे देवी जल्दी जल लाओ चरण धोए आरती करी लड नारद कब आए आप नारद बोले अभी चला ही आराम दो लड्डू खाए तीसरे भवन में गए तो सत्यभामा जी के आइए ओहोध महाराज आइए जिनके ग्रह पावन भय अरे देवी जल्दी जल लाओ चरण धोए आरती और लड्डू भोग दर्द नोली क्या प्रत्येक भवन में मैं यदि चरण धोवाता चला गया आधे तो मेरे पामी घिस जाएंगे क्योंकि तो, तो अलग अलग मुझे ऐसे दिखने वाले तो ज्यादा नहीं दो लड्डू भी खाए तो 32,216 होते हैं <laughs> कितना खाऊंगा और देखना तो जरूर है दर्शन तो करना है अंदर जाना ही नहीं है खिड़की में से देखेंगे हाँ अब जाएंगे तो पैर धुलाओ फिर आरती कर बा महात्मा इसलिए कराना पड़ेगा अंदर जाना ही नहीं है अब नारद जी ने देखा किसी भवन में गोविंद संध्या कर रहे हैं कमलाशन लगा करके प्राणायाम कर रहे हैं किसी भवन में देखा मेरे प्रभु सूर्य को अर्घ दे रहे हैं किसी वन में देखा माता पिता के चरण बंदन कर रहे हैं। किसी भवन में देखा संत विद्वान को ऊपर बिठा के पत्नियों से बैठकर के नीचे कथा सुन रहे हाँ महाराज जी जी ऐसे मतलब हंकार हुं, देते हुए सुन रहे किसी भवन में देखा अपने नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का संग खेल रहे विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है कि जिन बुजुर्गों को लंबी उम्र जीनी हो उन्हें छोटे बच्चों के साथ एक घंटा रोज खेलना चाहिए बोलो जय श्री कृष्ण हाँ उम्र उनकी एनर्जी मिलती है बच्चों की नारद ने देखा किसी भवन में भगवान जल बिहार कर रहे तो किसी भवन में गोविंद गौ सेवा कर रहे तो किसी भवन में मेरे कन्हैया रानियों के संग बैठ कर चौपड़ खेल रहे किसी वन में उद्धव के संग बैठकर करके गहन मंत्रणा कर रहे हैं क्या करना चाहिए उस प्रदेश का राजा थोड़े ज्यादा देखो उस पर ध्यान रखो हाँ जी महाराज किसी वन में साथ अपने सेनापति को बुलाकर करके उनसे कह रहे हैं भाई उधर की समस्या है उसका हाँ जी महाराज जी किसी भर में गऊ सेवा कर रहे हैं अपने हाथों से गऊ को चारा खिला रहे किसी भर में ब्राह्मण संत बैठे तो हाथों से प्रभु भोजन परोस रहे बोलो जय श्री कृष्ण भोजन परोसे जा रहे प्रत्येक भवन में प्रत्येक रानी के संग मेरे गोविंद को अलग अलग लीला करते हुए संत नारद ने देखा नई बात भादुतम तो विभो अखिल अखिलोकनाथ मैत्रिम जने सुसकेश निश्रेयसा यही जगस्थिति उरुगाम शैरा बताएगा नारद जी चरणों में गिरके बोले कोई अद्भुत नहीं है कोई आश्चर्य नहीं है तो जब जब रुक्मणी जी के भवन में नारद जी लौट करके आए महीनों बीत के उनको लीला देखते देखते भगवान तोड़े चरण बंदन किया आरती करी लड्डू भोग रखा कब आया नाराज जी बोले मैं गया ही था मैं तो इधर ही घूम रहा हूँ आश्चर्य नहीं है आपकी लीला बड़ी विचित्र है केशव पृथ्वी के कणकण में निवास करने वाला गोविंद सोले हजार एक सौ आठ रूपों में रहे इसमें क्या आश्चर्य है बड़ी विचित्र लीला अब तक तो चरण धो रहे थे लड्डू भोग लगा रहे थे आरती भी कर रहे थे अब नारद जी के सिर पे हाथ धर के बोलते हे बेटा नारद बोले कैसी लीला है धर्म से वक्ता हम करता तदनमोदिता तम से क्यों में ए पुत्र मन में तम शिक्षी लोक में मैं धर्म का वक्ता हूं उसका अनुमोदन करता भी हूं तो लोक में लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं लीला करता हूं बेटा मन में कोई खेद मत करो आस्थित पुत्र मां खेद नर जो ठीक है पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ आपको भी निमंत्रण है आप सपरिवार पधारें। हा हा आएंगे एक दूत ने कहा जरासंध के कारागृह से छुप के भाग के आया हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ है बोले बीस हजार राजाओं को बंदी बना रखा है जरासंध ने नरबली के लिए राजा बहुत रो रहे हैं, आपसे गुहार की है गोविंद बोले बोलना मैं आऊंगा परिवार सहित सहित गोविंद पधारे ध्यान से सुनना जी महाराज भीमसेन अर्जुन नकुल सब ने प्रभु का सत्कार किया पारिवारिक विवाद चल रहे थे ना तो इनको नई राजधानी की जगह दे दी वहां राजधानी इंद्र ने बना दी ये खांडव प्रस्थ नाम का जंगल था इंद्र ने उसको बनाया इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम पड़ गया हाँ। उसी को भी दिल्ली बोलते हैं। नाम बदल दिया दिल्ली जैसे भारत को इंडिया कर दिया ना वैसे इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कर दिया समझदार लोगों ने बोलो जय श्री कृष्ण हरिगढ़ को अलीगढ़ भागनगर को हैदराबाद करनावती को अहमदाबाद देखो अभी क्या क्या और बदलेगा भगवान जाने बोलो जय जा श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पांडवों की नवीन राजधानी बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है लेकिन देखो राज का मतलब होता है सब राजाओं की आपको पूर्ण अनुमति अभिमति सबकी हो कन्हैया बोले सब ठीक है ना बोले पूर्व का जो मगध सम्राट है ना जरासंद बड़ा बड़ा उद्दंड तो है ही केशव कितने राजाओं को उसने बंदी भी बना रखा है कन्हैया बोले सुनो शास्त्र कहते हैं कि सठ के साथ में सठता का व्यवहार करना दोष नहीं है जो आदमी जो एक व्यक्ति हजारों निरपराधों को कष्ट देता है उसको धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता अब कोई भी दुनिया का राजा युद्ध में जरासंध को परास्त नहीं कर सकता इतना बड़ा वह वीर था अकेले तो उसको कोई भी मार देगा अर्जुन भीमसेन कृष्ण तीनों ब्राह्मण बन के आ गए जरासंध के यहां देखो आपने कल सुनी थी न कथा गोविंद के यहां तेईस तेईस अक्षौनी सेना लेके जरासंध सत्रह बार आया सत्रहों बार कन्हैया ने उसको हरा दिया पर अठारहवीं बार जब वो ग्यारह हजार पंडितों को पाठ पर के आया तो उन ब्राह्मणों के मंत्र को सत्य करने के लिए गोविंद रण छोड़कर भाग गया उस दिन से जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है बहुत आदर करता है कोई भी ब्राह्मण आवे उसको सम्मान देता है नहीं तो जरासंध से कोई मिलने जाए ना तो सेनापति दस पचास सैनिक संग रहे तो बात होती लेकिन ब्राह्मणों से वो एकांत में अकेला भी मिल सकता है सूचना मिली तीन ब्राह्मण आए हैं जरा सिंधन का तुम लग जाओ उन्हें आने दो। सैन अर्जुन और कृष्ण तीनों भी प्रबंध के आ गए प्रणाम पधारिए। कहा से अभी तो हिमालय से आ रहे हैं समाधि में थे आपका बहुत नाम सुना आ गए अच्छा मेरा बहुत बड़ा भाग्य है देखिए पंडित जी वो नाम वाम तो क्या देखिए अब आपसे क्या बताऊं वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना कृष्ण सही कह रहा है वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना बड़ा वीर है महाराज सत्रह बार हरा दिया मुझे अठारहवीं बार मैंने आप जैसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया पूजा पर बिठाया उसका ऐसा सुंदर परिणाम मिला मैंने कृष्ण रण छोड़ के भाज गया उस दिन से बस प्रतिज्ञा हो गई है मेरे घर जो ब्राह्मण आ जाए उसको इतना देता हूं किसी और के घर मांगने की जरूरत ना पड़े आज्ञा करिए क्या सेवा करें कह बोले आपका तो खानदान दानियों का ही है अब क्या बोले साहब क्या कहें कुछ भी मांगी नहीं नहीं सर ठीक है। जब ये थोड़े से मुस्कुराए कृष्ण यदि तो इनकी पहचान जल्दी हो जाती है जब कन्हैया हसे तो जरासंध बोले पंडित जी माफ करना मैंने आपको कहीं देखा है अर्जुन बोले हंसो मत केशव क्योंकि ये, ये कितने ही छुपे हंस गए तो समझो फंसे कहा देखा होगा मेरे को तो स्मरण नहीं है हाँ कभी मंडली में आ गया होऊंगा याद भी नहीं है हाँ हाँ खेर कोई बात नहीं आज्ञा करिए क्या सेवा की जा आपकी राजन क्या मांगे आपसे कुछ भी मांग लीजिए बोली युद्धम नो दे राजेंद्र तुम दसो यदि मन्य से युद्धार्थिनो बयम प्राप्ता राजन कांक्षिण देना है तो हमें युद्ध की भिक्षा दे दो क्योंकि युद्ध की भीख चाहने वाले हम हैं, अन्य चाहने वाले वाले हम हैं ब्राह्मण नहीं है। का कौन हो तुम लोग छत्री हो चलो आ गए तुम पंडित जी बन के आगे परिचय दो अपना ठीक है मैंने वचन दिया है युद्ध ही करूंगा लेकिन पहले परिचय दो कन्हैया बोले परिचय भी दे देंगे श्रीमान बोले असौर पार्थ तस्य तस् भ्राता पुम मेरी दाहिनी तरफ जो मोटे पेट के खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन प्रथा के पुत्र भीम और मेरी बगल में जो दुबले से छरहरे बदन के खड़े हैं ये इन्हीं के छोटे भाई हैं अर्जुन अच्छा ये पांडव भाई तुम कौन हो कृष्ण बोले मुझे तो तुम पहचान ही गए हो गए इन दोनों के मामा का बेटा हूं मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण ने बोला बापरे मैंने तो इसी की बड़ाई इसी से कर दी अभी बात हुई थी न थोड़ी देर पहले हैं ये बहुत मुश्किल काम है उसने सोचा सत्रह बार तो मुझे इसने पहले हरा दिया अठारहवीं बार जैसे तैसे पंडितों के मंत्र से जीता इस बार मैंने इससे युद्ध किया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा जरासंध बोला तुमसे लडूं? योध से <laughs> यदि विकल्ब चेत से तुम्हारे जैसे डर तो आदमी से क्या लड़ना मथुराम तेक्वा समुद्रम शरणंग मेरे डर से मथुरा छोड़कर समुद्र में जाके छुप गया तुमसे क्या लड़ना बोले अर्जुन से देख लो सत्रह बार हमने हरा दिया उसको नहीं कता है। एक बार हम मंत्रों की वजह से चले गए उसको बार-बार कहता है कोई बात नहीं अर्जुन से लड़ लो गांडी हैं बोले अर्जुनो नो ये दुबला पतला बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा हाँ भीमस्तुल्य बोलो मम भीमसेन ठीक मैं इससे लड़ सकता हूँ इशारा कर दिया कोई नहीं आएगा न सेना न सेनापति बीच में मैं इन सिद्ध करूंगा तो ने अर्जुन से कहा भीम दादा का चेहरा देखना भीमसन भीमसन सोच रहे <laughs> अर्जुन भी फेल और कृष्ण भी फेल आखिर मुझमें कुछ है तभी तो मुझे पास किया है इतने बड़े वीर ने कृष्ण लड़ेगा तो पता चलेगी अब युद्ध छोड़ा महाराज तो बीच में कोई आतुश देखो प्राचीन समय के राक्षस वृत्ति के लोग भी धर्म का पालन करते थे धर्म के विपरीत वो भी नहीं चलते दिन में तो होता युद्ध और आपको जरासंध करता इनकी सेवा इनसे कह देते जरासंध पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता देखो दिन में मेरे शत्रु हैं आप और आपने मेरे अतिथि हैं मैं सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कई दिन भीत के युद्ध करते करते भीमसेन की नस ढीली हो गई रात के बारह बजे भीम आए और गोविंद के चरणों में गिर के बोले कन्हैया ये आदमी नहीं है तो पहाड़ है कृष्ण मुड़ क्यों लड़ते लड़ते मेरी नसडस ढीली हो गई अभी मैं यही नहीं समझ पाया इसमें बल कितना है कन्हैया मुस्कुरा के बोले भीम दादा आप लड़ते तो हो लेकिन मेरी तरफ देखते नहीं हो मेरी तरफ न देखोगे तो विजय मिलेगी कैसे बोलो जय श्री कृष्ण हमारी तरफ देखिए। ही भीमसेन बोलो कल तुमको दिखता रहूंगा और जब युद्ध चल रहा था सज्जन, भीमसेन बार बार देखे कन्हैया के को चीर कर फेंक दिया भीमसेन ने भी उसको चीर दिया और मन में बड़े खुश मैंने मार दिया पीछे मुड़ के देखा भगवान का देखना बुद्धरास के दोनों टुकड़े आके ऐसे मिल गए और वो तो फिर जिंदा हो गया रात के बारे बजे भीम आखन के बजे बोले अब तो भाग चलो क्या तो भाग चलो यहां से नहीं मैं अकेला भाग जाऊंगा ये चीरने पर ही नहीं मरता कन्हैया बोले देखते तो हो दादा पर ढंग से नहीं देखते हम लोग मंदिर में पूजा करने भी जाते हैं तो चरण पादुका उतार के ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखें और जूता जी भी दिखे वो कोई देखना शक्न्ना तवास्मी तू याचाते अभयम स्वर्वभूतेभ्यो ददाम ये तत्व्रतम मम एक बार देखो एक बार चिंतन करो पर जब बैठो चिंतन में तो दुनिया को भूल जाओ चाहे बिल्कुल हार जाऊं पर कल तुम कोई देखता रहूंगा कृष्ण बल देखोगे तो हारोगे नहीं तस्मात सर्वे सु मामुस्मर युद्ध आ कर विपरीत दिशा में तीन काफे का भीमसेन ने मार दिया चीर दिया और उसके बेटा को ही राज्य गद्दी देकर के उसी का तुम तो मुकुट लाए थे भीमसेन वही मुकुट तो रखा था खजाने में राजन कुतूहल बस सात दिन पहले आपने वही मुकुट तो पहना था जिसकी वजह से कली आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया था आपके मझले बाबा भीमसेन यहा यज्ञ हो रहा है सेवा बांट लो भगवान ने कहा यज्ञ जब होवे तो सेवा सबको करनी चाहिए ये, ये बहुत जरूरी है और ज्ञान महायज्ञ हो फिर तो क्या ना क्या एक बार युवा भाइयों ने कथा कराई हैदराबाद में नुमाइश मैदान है तो सब युवा बच्चे बोले हम ठाकुर जी की कथा करेंगे बड़े घरों के बच्चे साल भर में घूमने जाते हैं विदेश माता पिता से बोलो विदेश जाने का जो पैसा हमको दो और नियम लगा दिया कि 30 वर्ष से उम्र का कोई कार्यकारिणी में नहीं होगा 30 वर्ष के अंदर अंदर के सब बच्चे करीब डेढ़ सौ बच्चे उसको ऐतिहासिक कथा का दर्जा मिला है हैदराबाद में बलो ठाकुर जी कितने आयोजन हुए पर इन बच्चों ने जो कमाल कर दिया व्यवस्था में कोई एल एल कर रहे हैं कोई एमए कर रहे हैं बच्चे जूता स्टैंड में जूते संभाल रहे हैं, भी, भी, भी, वाली है, भी। और मैं स्टेज से देखता था कोई भी कथा सुनने आ रहे हैं तो उनके चरण का उतारते अपने रूमाल से झारते टोकन तो देते जूता रख लेते पदारो साफ अरे मैंने कहा कमाल है भोजन व्यवस्था एक साथ में पांच आदमी भोजन कर रहे हैं और दूसरी पंगत बैठनी है मिनट में साफ सब व्यवस्था इतनी उत्तम लोगों ने बड़ी सराहना की पांडाल व्यवस्था समिति जूता स्टैंड समिति व्यवस्था समिति प्रसाद भोग व्यवस्था समिति प्रचार प्रसार व्यवस्था समिति कमाल है वैसे भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है अभी युवा वर्ग में धर्म के प्रति आस्था ज्यादा बढ़ रही है और प्रभु चाहेंगे तो ये अच्छा संकेत है भगवान का सब लोग सेवा बांट लो तो यज्ञ में जो ओ, दान करने का भंडार होता है ना दान के भंडार का मालिक बनाया प्रभु ने दुर्योधन और कर्ण आदि को पांडव बोले क्या कर रहे बोले जितना लुटाएंगे उतना बढ़ेगा दान करने से धन घटता नहीं है भोजन भंडार का मालिक बना दिया भीम को क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला भी सकता है जो डायबिटीज पेशेंट है डेढ़ फल का रूख, रूखा खाता है रोग। उसके सामने पांच किलो रबड़ी खाने वाले को बिठा दो तो कभी पेट भर सकेगा भोजन परोसने की सेवा परिवेशने ने कृष्ण पदा बने आगंतुक संत महात्मा अति विद्वान ब्राह्मणों के चरणों की धोने की सेवा मेरे गोविंद ने अपने हाथ में ले ली प्रभु चरण धो रहे हैं। पीताम्बर से साफ करते हैं अंदर विराजो महाराज पधारो महाराज उसी यज्ञ में तो हुआ था प्रथम पूजा का प्रश्न जो सात में स्कंद में सुन रहे थे आप शिशपाल ने गालियों से शुरुआत करी एक, एक गाली दी गोविंद के सुदर्शन चक्र ने सिर को धर से अलग कर दिया मुक्ति मिल गई पांडवों के भवन को देखने आए दुर्योधन ईर्ष्या भरी है मन में उस भवन की विशेषता क्या थी सद विचार लेके जाओगे तो जैसा है वैसा दिखाई देगा दुर्भाव लेके जाओगे तो उल्टा पुल्टा दिखेगा दुर्योधन ने का कोई खास नहीं है सतोपन बन भी बनवा सकते हैं ईर्षा थी ना ऊपर पांचों पांडव द्रौपदी बैठे थे उसको मालूम नहीं कि मुझे कोई देख भी रहा अब जल्दी जल्दी निकल रहा है तो जहां पर बहुत सुंदर जमीन थी सोचा पानी है क्या सो धोती और जहां वास्तव में पानी था बड़े बड़ी चमकनी भूमि है आराम से जा रहे हैं सुधम से गिर गए अब क्या मालूम द्रौपदी हंस गई होगी उसको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है जल्दी जल्दी निकलने लगा तो और गड़बड़ हो गया दरवाजे को दीवार समझ लिया उधर गया ही नहीं और दीवार में ही दरवाजा समझ के जा रहा सो से सिर लगा हस गई होगी द्रौपदी और जोर से क्या मालूम कह दिया होगा बूढ़े अंधे का तो अंधा ही होता है महाभारत का बीज गया कितने संकट आए तुम्हारे बाबा पांडवों के जीवन में परीक्षित लेकिन धर्मो रक्षित रक्षित धर्म की रक्षा का संकल्प तुम लोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा धर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता इतनी आपदाओं के आने के बावजूद परीक्षित तेरे बाबा पांडवों ने धर्म के विपरीत कोई मार्ग नहीं चिना बलराम जी द्विविधा में थे तीर्थ यात्रा में चले गए मैं किसका पक्ष लू लौट के आए तो महाभारत हो ही चुका था भीमसेन और जरासंध भीमसेन और दुर्योधन का चल रहा था अंतिम भीमसेन ने गदा का प्रहार किया जंगा पर बलराम उसी समय आगे मारने दौड़े कृष्ण ने समझाया बुझाया कि ये तो प्रतिज्ञा थी इसकी क्योंकि गधा युद्ध में कटी से नीचे प्रहार करना वर्जित है पर जब प्रतिज्ञा सुनी तो बलराम जी वापस तीर्थ यात्रा में चले गए और कह गए जब पूरा हो जाए तो सूचना दे देना आ जाऊंगा बोलो जय श्री कृष्ण कृष्णसा कस्त ब्राह्मणो ब्रह्म विरत इंद्रिया प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहे हैं सुखदेव स्वामी श्री कृष्ण के बचपन के सखा है नाम क्या है सुदामा कुछ लोग ये कहते हैं कि सुदामा का नाम नहीं है भागवत में अरे नाम से क्या खीर खानी है सुदामा के जीवन से शिक्षा क्या मिलती है उसको जीवन में उतारो ना नाम के पीछे दौड़ रहे भागवत की पुस्तिका में लिखा है श्रीधाम चरित श्रीधाम सुदाम एक ही बात है गुजरात में तो सुदामा कोई कहते नहीं श्रीधाम ही बोलते आप गुजरात में कहो तो सुदामा कृष्ण कोई नहीं बोलता श्रीधाम और कृष्ण बोलते अब हम लोग उसको सुदामा बोलते हैं बात एक ही है कोई अंतर नहीं है और सुखदेव जी की नजर में तो व्यक्ति के जीवन से शिक्षा कितनी मिलती है वो महत्वपूर्ण है उसके नाम के पीछे नहीं भागते एक आदमी बोले महाराज सुदामा के माता पिता का नाम क्या था मैंने पिताजी का नाम था हरिनारायण माता का नाम था लक्ष्मी माता बोले कहा लिखा है हमने कहा ढूंढते रहो बोलो जय श्री कृष्ण खा ही खा बोले माताजी जी क्या थी पिताजी खाए अरे जिनसे तुम्हें शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को ग्रहण करो ना नाम के पीछे काय को भागते सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण सियासी सखा ब्राह्मणो ब्रह्म भित्तम बात आपसे कह देते सुदामा जी के लिए जिन विशेषणों का आश्रय लिया भगवान सुखदेव ने मुझे नहीं लगता कि इतने सुंदर विशेषण भागवत में किसी और महापुरुष के लिए व्यक्त किए गए क्या ना सुदामा जी ने सु, के बारे में सुखदेव ने जितने विशेषण लगाए जितनी अच्छाइयां सुखदेव को सुदामा के चरित्र में दिखाई दी उतना किसी और के चरित्र में सुखदेव स्वामी ने नहीं कहा कृष्ण सखा कस्टि कैसा है कृष्ण का सखा बोले ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम हे भगवान सुदामा जी ब्राह्मण हैं और केवल ब्राह्मण नहीं है सज्जनो ब्रह्म वित्तम ब्रह्म को समझने वालों में सर्वोत्तम यानी ज्ञानियों में अग्रगण्य विरक्त प्रशांत प्रशांतात्मा जितेंद्रिय इंद्रियों में जिसकी विरक्तता प्रशांत जिसका मन इंद्रियों को जिसने वश में किया है जितेंद्रिय ऐसा सुदामा का जीवन है मेरे गोविंद के साथ बचपन में जिन्होंने क्रीडा करी कन्हैया के साथ बचपन में जो खेले कौन उसकी महिमा का वर्णन करे पवित्र सन्निधि बाल अवस्था में जिसको प्रभु की मिली उसकी नजर में धन वैभव और संपदा का महत्व कैसे हो सकता है यदृषियोपन्ने ना वर्तमानो गृहश्रमी एक बात आपसे कहें ब्राह्मण को भीख मांगना मना है ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी ब्राह्मण को भीख मंगा नहीं होना भीख मांगने से तो ब्राह्मणता नंबर दो पे आ सकती है ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है भीख मांगने का नहीं ख मांगने से तो ब्राह्मणता में कमी आ सकती है ब्राह्मण सत्संग करे ब्राह्मण कथा सुनाए भगवान का कीर्तन करे समाज में क्रांति लाने को उपदेश करे और दान में उसको जो कुछ मिले उसको सिर से लगा के स्वीकार कर ले ये ब्राह्मण का अधिकार है लेकिन दर दर भीख मांगना शास्त्र में इसका विरोध है ध्यान देना इसलिए मुझे लगता है कि शुभदेव स्वामी ने एक जगह भी भागवत में सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है क्योंकि सुखदेव की नजर में सुदामा दरिद्र नहीं है और सुदामा को दरिद्र कहना तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस महापुरुष का बहुत बड़ा अपमान करना जैसा है और सुदामा तो दरिद्र है भी नहीं दरिद्र कौन होता है भागवत में लिखा है कि दरिद्रो युष्ट कृपण योजित इंद्रिय दरिद्र वो है जो असंतोषी है सबेरे भोजन हो जाए तो शाम के लिए दो दाने अन्न के नहीं बचते बिल्कुल सही बात है सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी का पानी भी बिना किसी रोक टोक सुदामा के घर में आता है एकदम सही, सही बात है सुदामा की छत ऐसी है मकान की कि सूर्य नारायण की रोशनी बारह घंटे पूरी मकान में आती है एकदम सही बात है सुदामा की धोती बीस जगह से फटी है बिल्कुल सही बात है सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी चमकती है बिल्कुल सही बात है सुदामा के पास एक बर्तन साबुत नहीं है बिल्कुल सही बात है पर सुदामा दरिद्र है बिल्कुल गलत बात है दरिद्र विरक्तिया प्रशांता और दरिद्र यस्तु असंतुष्ट ये तो परम संतोषी है सदा की पत्नी कैसी है बोले पतिं प्राह पति पतिलायता दरिद्रासी माना सा माना जी की जो पत्नी है वो परम पतिव्रता है परम पतिव्रता और कैसी है बोले दरिद्रासी माना एक सज्जन बोले ये पत्नी दरिद्र है तो पति दरिद्र नहीं हुए क्या मैंने कहा देखो सुखदेव जी महाराज दुनिया के मुझे लगता है बड़े स्पष्ट और बड़े अद्वितीय वक्ता हैं सुखदेव भगवान कोई भी प्रसंग पारिक भारिक पृष्ठभूमि में नहीं कहते घर में चार व्यक्ति हैं और चारों में चारों के जो जो स्वभाव है सुखदेव उसका वर्णन कर देते हैं संकोच सुदामा जी महाराज की पत्नी के मन में इच्छा रहती है कि पड़ोसी की तरह हमें धन मिले हमारे यहां भी वैभव मिले थोड़ा संतोष मन में व्यक्त करती है इसलिए दरिद्रा माना सा। सुदामा जी महाराज ने कभी धन को प्राथमिकता दी ही नहीं इसलिए विरक्त इंद्रिया सुप्रशांत आत्मा जितेन्द्रियर बोले महाराज भागवत में तो सुदामा स्वयं कहते हैं हम दरिद्रो पापीयान यान कृष्ण श्री निकेतन कहा में दरिद्र पापी कहा लक्ष्मीपति श्री कृष्ण <laughs> आपने सूरदास की कविता पढ़ी तो है तुलसीदास की कविता पढ़ते होंगे सूरदासी लिखते हैं मौसम कौन कुटिलिखल खामी अब आप बताओ सूरदासी कुटिल हैं सूरदास खल हैं, सूरदास जी कामी हैं, अरे ये तो भक्ति का वैशिष्ट है कि भक्ति अपने आप को दरिद्र कहता है कुटिल कहता है कामी कहता है हों हरि पतित पावन सुने हो पतित तुम पतित पावन दोहू बानक बने सूर कहते हैं मैं पतित हूं तुम पतित पावन हो सूरदास पतित हैं वो निकृष्ट है वो नीचे एक जगह तो वो कहते हैं ऐसो नमक हरामी हे भगवान सूरदास अपने आप को नमक हरामी बोलते हैं। नमक हरामी है ये भक्त की दीनता है क्वाहम दरिद्रो पापीयान यान को कृष्ण श्री निकेतन सुखदेव की भाषा में सुदामा दरिद्र नहीं है सुखदेव तो कहते हैं विरक्त इंद्रिया अर्थे सु प्रशांतात्मा अच्छा कभी मान लो सत्संग नहीं हुआ कथा नहीं हुई सुदामा की फैक्ट्री तो चलती नहीं परिवार चले कैसे दान में जो मिल उसे सहर ले और कभी नहीं मिलने पर खेत कट जाने पर सिलोन वृत्ति से भी काम कुछ दिन चल जाता कई दिन पानी पी के ही निकाल देते पर मांगते नहीं किसी से उपनिषदों में कथा आती है कोई महात्मा थे कोई संत थे प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण उपनिषदों में आती कथा महात्मा जी को एक कौड़ी पड़ी हुई मिल गई माने छड़ी का एक पैसा छ पैसे का एक आना सोले आने का एक रुपए ऐसे चलता था ना पहले तो माने पैसे कहा जो छठमा भाग है उसको कौड़ी बोलते थे महात्मा ने कौड़ी लेके कमंडल में रख ली लोगों का बाबा इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे तुम बोले कोई दरिद्र मिलेगा तो दे दूंगा दरिद्र के काम आएगी महात्मा सारी दुनिया में डोल रहे भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई दरिद्र दिखता ही नहीं एक दिन महात्मा जी ऐसे ही जा रहे थे भाव से लोगों का बाबा रास्ता छोड़ो जल्दी करो बोले क्या हुआ अरे हमारा पूर्व दिशा के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है जल्दी करिए क्यों बोले बोले वो बो पश्चिम का धनी है उसको लूट कर अपने अपने महात्मा बोल तो बोले मिल गया बीच रास्ते में खड़े हो गए और वो राजा जा रहा था रास्ता छोड़िए मेरे को जल्दी जाना है मेरी सेना निकल गई महात्मा बोले राजन रास्ता तो छोड़ेंगे जरा ऐसे याद करना और जैसे राजा ने हाथ किया संत ने वो फूटी कौड़ी निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए कहा तुमसे ऊंचा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा बोलो जय श्री कृष्ण एक अरबपति व्यक्ति यदि असंतोषी है तो उसको दरिद्र कहा जा सकता है एक नितांत विपन्न परिवार में गरीब परिवार में रहने वाला व्यक्ति यदि संतोषी है तो वह दरिद्र नहीं है गरीब हो सकता है गरीब होना अलग बात है पन्नता होना अलग बात है दरिद्रता तो भिन्न बात है यस्तु असंतुष्ट सुदामा जैसे महान तपस्वी सुदामा जैसे महान ज्ञानी सुदामा जैसे वेद निष्णात ब्राह्मण को दरिद्र नहीं कहा जा सकता और क्रांति तो तब आ गई जब पांच दिन तक चूल्हे में अग्नि ही नहीं जली पत्नी बिचारी जाती और पति को पूजा में देखती तो लौटे आती मैं क्यों विघन डालूं? भजन में बैठे कुछ लिख रहे हैं समाधि में हैं, पर आज पत्नी से रहा नहीं गया के पास आई प्रणाम करती हूं देवी बोलो आंखों में आंसू थे क्या है एक निवेदन करना था क्या बोले आपको याद है के ननू ब्रह्म भगवत सखा साक्षा श्रीअपति ब्रह्मण्यस् सरण्य भगवान सात्वतर्षभ आपके बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारिका के नाथ हैं सुदामन का कैसी याद दिला दी तुमने अरे केवल मेरा बाल सखा बचपन का मित्र नहीं है लंगोटिया देवी आजकल वो आजकल वो है द्वारिका का राजा मैं अपनी झोंपड़ी का राजा पत्नी बोली आपको कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता सुधाओ बोले क्या मिलना है देवी उसका स्मरण बना रहता है मेरे पास ही तो है बोलिए जैसे आ पास से क्या फायदा है मैं तो इसलिए कह रही थी कि भूरी कुटुमे ने यदि वे बहुत प्रसन्न हो गए तो आपको धन दे देंगे आपके कुटुम्ब पर प्रसन्न होकर सोदामा ने कहा धन की कामना से भेजोगी तो जीवन में नहीं जाऊंगा धन के लिए मैं किसी के जाने वाला नहीं देवी हाँ दर्शन के लिए कहो तो अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शन यही तो जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा उत्तम श्लोक मुरलीधर का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा सदामाजी जा रहे हैं बोले अत्यप्य पायन किंचित ग्रह कल्याणी दिए ताम यदि तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ आप स्नान करके आओ ना सुनो धन की कोई बात नहीं मैं अर्धांगिनी हूं ना और मेरे को तो फल तभी मिलने वाला है ना जब जब आप शरीर से दर्शन करने जाएं और शरीर से दर्शन करने जाएंगे तो अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आधा फल मिलने वाला है ना जी इसलिए मैं अरे देवी तुम्हारी जैसी पत्नी तो भगवान सबको दे गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती हो यही तो जीवन का परम लाभ है कि गोपाल का दर्शन हो जाए मैं जाता हूं लेके आओ कुछ पत्नी मन में सोच रही है कि मेरे पति तो महान त्यागी हैं। ये द्वारिकाधीश के पास में जाएंगे और द्वारिकाधीश इनको गले लगा के पूछेंगे कैसे हो सुदामा जवाब देगा कि मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है यही बोलेंगे मेरे समान सुखी कोई नहीं है लेकिन द्वारिकाधीश को पता कैसे चले कि सुदामा के घर एक मठ्ठी चावल भी नहीं है इसलिए सुदामा की पत्नी चार घरों से एक एक मुठ्ठी चावल लाई सुदामा जैसे महापुरुष की पत्नी जरा सा इशारा कर दे तो बोरी की बोरी चावल आ जाए एक मिनट में मांगना तो मना था फिर वो चार घरों से एक एक मुठ्ठी क्यों लाई क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति तो बोल देंगे हम तो बड़े सुखी हैं पर द्वारिकाधीश को यह बताऊं कैसे कि मेरे घर एक मुठ्ठी चावल नहीं तो चार घरों का चावल यदि एक एक मुठ्ठी आप लाएं, अलग अलग दिखाई दे ना, कुछ चिकटा चावल कुछ पीले चावल कुछ धान के चावल कुछ टूटे चावल ताकि प्रभु समझ लें कि एक मुठ्ठी चावल भी इसके घर में नहीं है और वह भी ऐसे कपड़े में बांधा जो एक बिलस्त कपड़ा भी पांच जगह से सिला और फटा हुआ सुदामा ने तो रख लिया बगल में और बोले सोनम द्वारिका जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है मैं द्वारिका जाना नहीं चाहता पर तुम्हारे भाव का मैं अनादर कैसे करूं? करूर् मुझे लगता है अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शन सुनो को भजन करना मैं शीघ्राऊंगा और सुदामा जी वहां से चावल ले के गए मार्ग में संत मिल गए सत्संग करते जा रहे एक जगह रास्ता भी भटक गए इतना तो दूर भी चले गए बड़ी भारी नदी आ गई पार कैसे करें सुदामा बोले पामन में तो अब शक्ति रही और नदी नदी हे भगवान एक केवट आ गया अरे भाई कोई जाने वाला है सुदामा जी बोले जाएंगे तो सही पार लगा दोगे का पर जैसे ही बैठने लगे नौका में तो केवट ने पूछ लिया हुँ? कुछ है भी कैसे बैठ रहे हो सुदामा जी बोल पैसा तो पास में है ना है। ऐसे तुम हमको पार लगाओगे ना हमें जानो ही ना आइए आप जैसे को बिना पैसे ही पार लगाता हूं सुदामा जब बैठ गए ना केवट थोड़ा विनोद करने लगा पंडित माफ करना कहा जा रहे हैं आप द्वारिका के नाते जो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है ना वे हमारे बचपन के सखाए भैया तो बिन को दर्शन करना तो लत्ता और चल दे कलकत्ता तू कहा जाने मेरे कन्हैया वस्त्र ना देखे हाँ वो तो मन की भावना को देखे केवट की आंखों में आंसू आ गए दुनिया बदल गई मेरा सुदामा नहीं बदला केवट जी पारा आपने लगा दिया धन्यवाद एक बात बताऊं यहां से द्वारा दूर कितनी है पंडित जी बहुत दूर तो नहीं है पर आपके शरीर को श्री विग्रह को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप कितने बड़े बलवान हैं आपके शरीर की एक एक हड्डी को कोई भी गिन सकता महाराज एक महीना लग जाएगा आपको तो जाने में रस्ता भी भूल गए आप गलत आ गए पर ठीक है ऐसे जाइए पहुंच जाएंगे सुदामा जी नदी के किनारे बैठ गए इतनी दूर आकर के बस गया का नहीं आ रास्ता ही भूल गया मैं तो दुबला पतला ब्राह्मण हजार बार तुम्हारी गर्ज पड़े तो हमको बुलाओ नहीं हम तो यहीं पर सो रहे भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है कैसे आ द्वार था तेरी आशु भी अब निराश लगती है एक बात कहूं मांगने से मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है मांगना कभी नहीं चाहिए रही मन बो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए पर उनसे पहले वो मरे तिन मुखसों निकसत ना है। लेकिन किसी से भी मत मांगो और भागवत में तो वर्जन है कि भगवान से भी मत मांगो क्या मांगना दुनिया का वैभव भगवान से भी मांगना है तो भगवान को मांगो भगवान को मांगना है भगवान से नहीं मांगना बोलो जय श्री कृष्ण सुदामा ने कहा बेटियां बेटी धन संपत्ति वैभव तो चाहिए नहीं केवल तुम्हारा दर्शन करने आ रहा था तुम्हारी हजार बार गर्ज पड़े तो बुलाओ नहीं अपन तो नींद पे सो रहे हाथ की तकिया लगाई और सो गए और सोए थे नदी के किनारे सज्जनों आंखें खुली तो सुदामा द्वारिका में है आंखें खोलते द्वारिका है बड़े बड़े प्राशाद बड़े बड़े महल वर्ण मंडित दरवाजे जैसी कृष्ण जैसी कृष्ण जैसे कृष्ण लोगों के मुख से उच्चरित हो रहा है वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी मानो कृष्ण नाम की ध्वनि कर रहे मैं सो तो नहीं रहा हूं फिर कहते हैं सो तो नहीं रहा हूं मैं तो बिल्कुल जगा हुआ हूं पर यह नगरी आई तो आई कहां से अब उनको लगा कि तो बड़ी सुंदर नगरी है मुख्य द्वार पे आ गए सुनो जो लोग बड़े होते हैं ना उनमें बड़प्पन होता है उनकी रहन सहन खान पान सब में बड़प्पन है सोदामाजी महाराज ने मुख्य द्वार पे जाके देखा प्रभु के पार्षद खड़े और दोनों ही बड़े विनम्र है भाई जी ये कौन सी नगरी है जी द्वारकापुरी है सा तब तो वही द्वारका होगी ना जो मेरे प्रिय मित्र कृष्ण की द्वारिका है जी सर हमारी द्वारिका के नाथ प्रभु कृष्णचंद्र जी ही हैं सदामा ने कहा ये फूटा हुआ लोटा टूटी हुई छड़ी उधरी हुई रस्सी पैरों में फटी हुई बिवाई इन सबको देखकर के तुम ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आया हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं सुदामा गोविंद के बचपन का सखा गुरुकुल में साथ में पढ़े हम लोग एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो एक बार मेरे गोविंद से मुझे मिला दो तुम कहोगे एकदम निकट नहीं जा सकते थोड़ी दूर से ही कर लूंगा लेकिन गोपाल का दर्शन तो मुझे चाहिए कन्हैया का, का दर्शन मुझे चाहिए महाराज आप पहली बार द्वारिका आए हैं इसलिए कि नियमावली आपको मालूम नहीं अरे द्वारकाधीश की नगरीय महाराज ब्राह्मण और संतों को अंदर जाने से कभी रोक टोक यहां है ही नहीं ब्राह्मण तो जब चाहें ही द्वारकाधीश से मिल सकते हैं इतनी प्रभु की यहां छूट है लेकिन ऐसी छूट मिली हो तो हमें भी तो थोड़ा प्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए अभी हमारे गोविंद के भोग लगाने का समय था ना कुछ देर पहले महल से सूचना थी कि प्रभु भोग लगा रहे अच्छा उसके बाद थोड़ा विश्राम भी तो करेंगे ही ना आपको बहुत बुराने लगे आप यहां दो मिनट बिराजिए अभी जाके हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनके आदेश को आपसे कह देंगे आपको बहुत बुरा लगे तो बैठिए सुदाम बोले हाँ तुम जाओ ए, ए, बस इतना बोलते ना सुदामा आया बस यही तो मेरी इच्छा है गोविंद के पास मैं सूचना गई महाराज मुख्य द्वार से जय विजय दोनों आए हैं आवश्यक निवेदन लेके हा हा कहो क्या बात है प्रभु एक बहुत जरूरी निवेदन करना था किसी पगान जगातन पे प्रभु जानी कुहानी बसों के ही गाम सी लटी डुपटी और पायम पान की नहीं क्षाम खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिरा कि दया कुधाम बतावत बता सुधाम एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है बहुत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है सिर ढकने को वस्त्र नहीं है हमने देखा धोती जो पहनी है वो फटी हुई नस नस जिसकी दिखाई दे रही है इतना कमजोर और उसके मस्तिष्क का तेज बता रहा है बहुत बड़ा ब्राह्मण है कोई बहुत बड़ा विद्वान ऋषि है उन्होंने बचाया कि बचपन में वो आपके संग क्रीडा करते थे खेलते थे केशव याद आया नाम सुदामा बताया आपका दर्शन करना चाहते हैं एक क्षण दर्शन मिल जाए उनकी बड़ी अभिलाषा है क्या आज्ञा क्या कहा सुदामा जी को तुम लोग लेकर के नहीं आए अंदर यानी कि सुदामा जी द्वार पर खड़े मुख्य द्वार पर तुम लोग मेरे गोविंद तो महाराज जो दौड़ लगाई क नहीं आने चरण पादुका तो पहनना भूल गए कहा उतर गई मालूम नहीं मोरपंख कहा गिर गया मालूम नहीं कहा है सुदामा कहा है आदरणीय सुदामा दौड़ते जा रहे हैं गोविंद पूरी द्वारका में हड़कम मच गया महामंत्री तो दबाई क्या हुआ भरवान बोले हमसे गलती हो गई कोई ब्राह्मण मिलने आया हमने बता दिया नंगे चरणों से प्रभु दौड़ते जा रहे हैं अब तो पीछे महामंत्री चल रहे हैं पीछे उनके सेनापति भी चल रहे हैं आखिर कौन व्यक्ति आया एक डोड़ी पार करी दूसरी पार करी तीसरी पार करी चौथी पांचवी छठवीं पार करी सातवीं जोड़ी पार करके गोविंद ने देखा बाहर सुदामा बैठे और दोनों हाथ फैलाकर गोविंद दौड़कर गए सुदामा को उठाकर के अंक में भर लिया देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा करुण पानी परात कुहात तो छु नहीं के जल सौ पग धो एक बार तो गोविंद के नेत्रों से आंसू झर पड़े और सुदामा को अंक में भर के प्रभु जब रोने लगे पीछे खड़ा है बृहस्पति का परम प्रिय शिष्य मेरे गोविंद का सखा यो का महामंत्री उद्धव से रो रहा है। मैं कितना बड़ा ऐसे करुणा के के सागर प्रभु के महामंत्री होने का मुझे गौरव प्राप्त है उनके पीछे परमात्मा का सेनापति खड़ा है और वह भी कहता है वाह गोविंद इस फटेहाल ब्राह्मण का इतना सत्कार सुखदेव कहते हैं सुदामा भी बहुत रोए कृष्ण की देख के सुदामा भी बहुत रोए पर ये संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर भी गया उसने सोचा कहीं मैं रो गया तो कोई ये न समझ ले कि गरीब है कुछ मांगने आया होगा बार बार सुदामा को अंक में भर के ला रहे स्वर्ण मंड सिंहासन पर सुदामा को बिठाया द्वारका के मारे खुली आंखों से देख रही है गोविंद ने सुदामा जी को मंच पर बिठाया सिंहासन पर बिठाया और चरणों में स्वयं नीचे बैठे। गए सुवर्ण की झरिया में जल लेकर महारानी रुक्मणी आई रुक्मणी जल चढ़ा रही है गोविंद ने परात्मे स्वर्ण की पात्र में उनके चरण रथ किए धोना सुन अरे लाला तू कहां करे भैया मेरे पामन ने कायू को धो गए प्रसादी धरो विप्र प्रसाद कमला बरो हम। मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं प्रभु राम का वचन है वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी से विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमला वरोहम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं हूं और आज आप चरण धोने से मुझे रोक नहीं सकते आपको मालूम नहीं है महाराज आप जानते नहीं है प्रभु आपके चरणों का धुला हुआ जल जो चरणामृत है इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी यह चरणामृत द्वारिका के एक एक कक्ष में छीटा जाएगा भगवान और इससे मेरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी पावन बन जाएगी श्यामा जी के चरणों को धोया लेकिन भगवान सुखदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं राजन ये सत्कार जो प्रभु ने किया है सुदामा का यह किसी भितमंगे का स्वागत नहीं है किसी भिखारी का स्वागत नहीं है यह सत्कार है सुदामा के जीवन के त्याग का धूपुर मित्रम प्रदीपा बलिमुदा धूप सुर विमित्रम प्रदीपा बलि गाम धूप दीप नैवेद्य से सुदामा के सेवा करी प्रभु ने और बड़े स्नेह से बोले सुदामा जी आप कैसे हैं न की शैसी बताऊं लाला तुम तो मेरे समान सुखी संसार में दूसरों तो कोई है ना है। खो आनंद तो नहीं है खूब तुम्हारी आर्थ ने खूब तुम्हारी माला जपे और सब प्रकार को सुख है भैया क्योंकि विपदो नहीं व विपद संपदो नहीं व संपद विपद विस्मरण विष्णु पत्त नारायण स्मृति वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति और गोविंद की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना खो भी याद होने तेरी लाला खो भी स्मरण हो हम बड़े सुखी हैं गोविंद बोले मुझे दिखाई दे रहा है आप कितने सुखी हैं भोग बन के आ गया ऐसा नहीं कि सुदामा ने पकवान न खाए हों तो टूट पड़े जब खाए। ना, ना। भोग जब हो जब पदार्थ बन के आए भोग सुदामा ने कही लाला बरों तक बात कह दू ज्यादा पकवान ना खाऊं मैं कि पकवान खाए सो फिर भजन में मन नगे हाँ मैं तो नमक डाल के दो टिक्कन प्रात है दो सायन खाऊं भैया हाँ गोविंद बोले लेकिन इसी को भगवत प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाए तो वो बुद्धि में विकृति नहीं लाता ऐसी बात है तो फिर संग सं खांग दोनों की दो थाली सज गए गोविंद यद्यपि भोग लगा चुके थे लेकिन सुदामा की प्रसन्नता के लिए पा रहे दो मित्र एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की विवाही फटी है दूसरा मित्र ऐसा जिसकी खड़ाऊ भी स्वर्ण की है एक मित्र ऐसा जिसकी धोती बीस जगह से फटी दूसरा मित्र ऐसा जो अद्भुत पीतांबरधारी है विचारों में सामंजस्य देखें आप समान सीनप व्यसने सुसख्यम विचारों की समानता ही सक्य भाव को दर्शाती है जब भोग लगा लिया क्या नहीं, नहीं बहुत प्रसन्न हुए अब प्रभु ने इशारा किया हम्म हजार एक सब बैठी थी सामने मित्र आए प्रभु के इशारा पाते ही एक एक करके प्रणाम कर रही हैं सब प्रणाम महाराज बचपन के दो मित्र मिलते हैं आंखें नम हो जाती हैं और जब बचपन की किलकारी भरने वाली वो बातें याद आती हैं तो खिलखिला के हंसते प्रणाम मैं रुक्मणी चिर रहो रहोवती प्रणाम चिर रहो सत्य हूं मैं प्रणाम करती हूं देवी छर रहो जी कालिंदी हूं प्रणाम देवी छर रहो मित्रविंदा हूं प्रणाम देवी छर रहो नागनजती प्रणाम करती हूं देवी चरसो एक एक करके 500 पत्नी प्रणाम कर गई आप जरा 500 बार ऐसे करना हाथ नॉन स्टॉप करो ऐसे 500 बार करो बिना कोई सपोर्ट लगाए ऐसे बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हार जाएगा देखो मेरा तो पांच सात बार नहीं हार गया 500 प्रणाम कर चुके सुदामा जी रुक गए ऐसे कर रहे हैं कृष्ण बोले क्या हुआ बोले सुनियो भैया नै बोले का वाते हैं बोले कान में कूंगो जब गोविंद ने कान पास में किया तो सुधाम जी बोले अभी कितनी और है मित्र बोल सकता है उसको अधिकार गोविंद बोले <laughs> बहुत है अच्छा अच्छी बात है भैया अच्छा कन्हैया सुनियो कृष्ण बोले अब क्या है बोले कान में ही कूंगो जब कान पास में किया तो सुदा मैं बोले ये सब अपनी ही है हाँ जी ना मैंने सोची पड़ोस की आ गई हूं क्या पता अरे कोई संत आता तो पड़ोस के पड़ोसगरी तो आते दर्शन करने नहीं नहीं सब अपनी है अच्छा भैया बहुत खुशी की बात है भगवान दिन ने रात चौगनी करें लाला मैं तो यालिए पूछने को मेरे हाथ हार गए अगर सब प्रणाम करेंगी एक एक करके तो एक सपना कथा तो प्रणाम में ही जाएगी एक काम करो ना कन्हैया इन सब की ओर से तुम ही हमको प्रणाम कर लो हम तुमको ही आशीर्वाद दे दें ये भारत का ऋषि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है कि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है और देते ही है वशिष्ठ जी नित्य शरीर वर्चस् सुमाय सुमारो्यवधात पवमान धान्यम धनुम पशु एक बात बताओ ये हम लोग आरती जो उतारते हैं इसका क्या मतलब है आरती उतारते हैं ऐसे उतारेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर पूरा ऐसे करके फिर आरती रखेंगे तो सब लोग ऐसे करते हैं आरती को ऐसे लेते हैं इसका एक मतलब ये भी है आरती माने पीड़ा आरती माने कष्ट त्राही त्राही आरत हरन, सरन सुखद रघुवी तो हम भगवान की आरती उतारते हैं, नजर उतारते हैं, और फिर उसको मैं ऐसे लेते हैं इसका एक मतलब यह भी है कि गोविंद आपके शरीर में जो कोई तकलीफ आ गई हो कोई कष्ट आता हो किसी की नजर लगी हो तो वो सारी तकलीफें हमारे ऊपर आ जाएं पर तुम प्रसन्न रहो तुम खुश रहो तुम आनंद में रहो यह भी एक अर्थ है वैसे आरती के बहुत मतलब हैं पर एक मतलब ये भी है हमारे यहां तो प्रभु की प्रसन्नता मांगी जाती है तुलसीदास तो को पता चला कि मेरी कुटिया की रक्षा करने राम लक्ष्मण आए चोरों ने बता दिया कि वो धनुष्मान वाले खड़े रहते थे तुलसीदास तो ने पूरा सामान गंगा में फेंक दिया मेरी रक्षा करने के लिए मेरे राम को तकलीफ उठानी पड़ी कष्ट उठाना पड़ा ऐसे सामान को लिखकर मैं करूं कैसा फेंक गया भक्त तो चाहता ही नहीं प्रभु से कुछ मांगा जाए भक्त तो देता ही देता है मांगना है तो केवल राम को मांगना अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाह जनम जनम रति राम पद मांगला क्या है गोविंद ने प्रणाम किया सुदामा ने मंगल कामनाएं दे दी अब देखो खूब तो हास परिहास भी हुआ जान धोए रोए भी फिर उनसे वार्ताएं भी हो गई भोजन भी हो गया आशीर्वाद भी हो गया अब कहना बोले एक बात पूछू गुरुकुला दक्षिणा समावृत्य न धर्म भार्यो ढा सदृशी नबा सुधाम जी गुरुकुल में हम लोग साथ में पढ़ते थे पढ़ने के बाद आप अपने घर चले गए मैं अपने घर आ गया एक बात बताइए भार्यो ढा सदृशी आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं देख लो कैसी बात पूछिए भीड़ में शादी ब्याह की बात कौन भीड़ में पूछो करें कृष्ण बोले यही तो पूछा विवाह हुआ कि नहीं घर के लोग तो हैं सब लाला बिल्कुल इच्छा नहीं माता पिता बहुत पीछे पड़ गए ब्याह करना ही पड़े हो और तेरी भाभी को नाम है सुशीला कन्हैया बोले ब्याह कर लियो हमें नौ बनाए दिया सुदामा जी बोले बात मत बना दे मैंने तो एक करे तो न तो नहीं दियो और तेने इतने किए मोह निमंत्रण कर दिया नहीं आपका तो सगाई लगना फिर संघ से हुआ होगा टाइम रहता है निमंत्रण देने का हमारा तो पांच बजे तो कोई प्लान ही नहीं है विवाह का सात बजे बहू घर में बैठी है कैसा निमंत्रण ना भैया बहुत आनंद की बात है भगवान शोक प्रसन्न रखे लेकिन ये विवाह की बात मैंने आपसे क्यों पूछी अमर का मालूम क्यों पूछे पूछी मैंने बता दे नहीं आप अकेले घर में होते तुम तो, तो पूछना व्यर्थ था लेकिन भाभी जब आ गई हैं तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा अब सुदामों को बहुत संकोच लग रहा है मन ही मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण तो बड़ा कृपालु है लेकिन इसकी जो पत्नियां हैं सब बड़े बड़े राजघराने की बेटी है अब उन पत्नियों के सामने फटी पोटली दिखाऊं लोग क्या कहेंगे बड़ा मित्र बनता है पोटला में चावल भर के ले आए? लेकिन सुदामा झूठ नहीं बोलता हाँ। अब वो सोचने पत्नियां उठकर यदि चली जाएं चुपचाप तो दे दूंगा ये पोटली भेजिए भैया भाभी ने लेकिन वो भी जम के बैठी हैं कि हम जाएंगे नहीं हम भी देखें क्या भेजा सुदामा जी बार बार कोई बात बदलते हैं। अच्छा लाल तुमको याद है बचपन में हम कैसे पढ़े हैं ना एक बार कितनी जोर की बारिश भाई संविधान लेबे गए हम हवन के ताई मालूम है भाभी ने क्या भेजा बोले जा बात के पीछे पड़ जा फिर भूल थोड़ा ही है अरे हम कह रहे हैं बचपन की बात बाद में कर लेंगे वो भाभी वाली बात बाद में हो जाएंगी थोड़ी गुरुकुल की बात कर ले ताजा हो जाए बातें अच्छा गुरु जी क्या कहते थे मालूम है ना कहते सुदामा पढ़ने में बहुत तेज है उधम में कृष्ण सबसे तेज है क्यों ना हम ब्राह्मण कुमार हूं ब्राह्मण बालक था मैं और पता है विद्या में तो मुझे प्रथम ही हमेशा मिला स्थान कृष्ण बोले वो सब ठीक है लेकिन भाभी ने क्या भेजा है सुदामा जी बोले तू भाभी वाली बात बाद में ना कर सके कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण कितना कोमल है, है? तो प्रभु ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रम फलम पत्र पुष्प फल भक्तिया तदहम भक्ति परनामी प्रयतात्म गीता में भी आता है और भागवत में भी युद्धाम चरित्र में भगवान कहते प्रेम से कोई मुझे एक पत्र समर्पित करे किसी पत्र का नाम नहीं लिया मान लो तुलसी पत्र तुम्हें नहीं मिल पाया तो भैया जो पत्र उपलब्ध है वही चढ़ा दो फूल में भी किसी का नाम नहीं लिया जो फूल तुम्हें उपलब्ध है वही दे दो प्रेम से मुझे समर्पित करो एक गिलास जल चढ़ा दो कोई भी फल उपलब्ध है इसका बहुत सुंदर व्याख्यान भी है इस श्लोक की बड़ी बड़ी व्याख्या है भाभी ने क्या भेजा उस वस्तु का महत्व तो नहीं है भाई जी कितने प्यार से भेजा उस प्यार का महत्व तो है कृपया दीजिए फिर भी सुदामा का संकोच नहीं मिटता है कन्हैया ने बगल में हाथ डालकर पोटली छोड़ा ली और पोटली को घुमा करके देखा गोविंद के नेत्रों से आंसू जर गए इतनी गरीबी विपन्नता लेकिन हृदय का कितना महान ये व्यक्तित्व इसके चेहरे पर मैंने वो उदासी नहीं देखी जो किसी गरीब के चेहरे पर होती है एक मुठ्ठी मुख में डालखन के प्रभु ने कहा विश्वात्मा प्रियंता विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए और पृथ्वी के एक छत सम्राट का सुख मैं सुदामा को देता हूं दूसरी मुठ्ठी मुख में डालखन के कहा सर्वलोक की संपदा का सुख सुदामा को प्रदान करता हूं वो तो तीसरे भी खा रहे थे रुक्मणी ने पकड़ के हाथ बोल दिया ज्यादा मत खाओ कच्चा नुकसान करेगा इशारे में तो बहुत कुछ बोल दिया बड़े बरस रहे हो वो भी ब्राह्मण था छाती पर लात मार दी कन्हैया ने भी कह दिया शादी से पहले चिट्ठी लाने वाले भी पंडित जी थे नहीं लाते तो पटरानी कैसे बन पाती ये बातें केवल इशारे में हुई है बोलकर तो सुदामा बगल में खड़ा है शामा जी बोले ठीक कह रही भैया रुकमणी कच्छे चावल खाओ नायका ने तू तो, तो बिल्कुल ना सुने का उठी बोल आप कहते हैं तो नहीं खाता आप कहते हैं तो नहीं खाते चलिए एक बात आपसे कहू गोविंद ने सुदामा को क्या दिया कि सुदामा को भी मालूम नहीं है दान तो वही सर्वोत्तम है एक हाथ ने दिया तो दूसरे हाथ को पता ही ना चले वही सर्वोत्कृष्ट दान है मुरलीधर देता भी है ना तो ढिंडोरा पीटकर नहीं देता और एक विचित्र बात आपसे बताऊं इतने दिनों तक पैदल चल के वो ब्राह्मण आया कितनी तकलीफ में पाई द्वारिका सोने की द्वारिका में आया पर एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुका भागवत में लिखा सदामा सिर्फ एक रात्रि रुके क्योंकि उसकी नजर में स्वर्ण की द्वारिका का महत्व नहीं है द्वारिकाधीश का, का महत्व है एक रात ही रुके केवल और सवेरा होती बोले लाला अब हम जानो चाहें कृष्ण बोले थोड़ा और रुक जाइए ना रास्ता देख लियो भैया अब कभी वो आगे तो ब्राह्मणी को भी ले आएंगे हाँ। और सुन बहुत अच्छे है तेरे द्वारिका के सब लोग दरबान क्या सब प्रेमी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी लगी द्वारिका मैं जानो चाहूं कृष्ण वाले थोड़ा और नहीं रख सकते अब भैया पे वो अकेली है ना ब्राह्मण अच्छा ठीक पदा है पदारी जाइए न सुदामा ने कुछ मांगा और न कृष्ण ने कुछ दिया और ये बिल्कुल पक्की है कि यदि कृष्ण कुछ देते तो सुदामा नहीं लेते ये कन्फर्म है क्योंकि वह लेने आया ही नहीं था अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शन वो तो दर्शन करने आया है उसने धन को कभी महत्व नहीं दिया और आसर की बात यह है कि इतनी तकलीफ पाकर आने वाला व्यक्ति एक रात की रुककर जब गया और गोविंद ने विदाई दी आते समय आंसू पी गया और जाते समय बस रोता ही जा रहा है कृष्ण तुमने बहुत कृपा करी जो मुझे धन नहीं दिया तुमने बहुत कृपा करी जो मुझे लक्ष्मी दास नहीं बनाया नहीं तो मैं तुमको भूल ही गया होता आज तुम तो मेरे हृदय के स्वामी बन गए हो और मैं इस लायक था ही नहीं कि क्वाहम दरिद्रो पापिया केतन ब्रह्म बंधु रीति स्वाह बाहुभ्याम परिरंभी दीनता की पराकाष्ठा मैं कहा दरिद्र पापी कहां लक्ष्मीपति कृष्ण हे प्रभु मेरा इतना सत्कार मेरा इतना सम्मान जिसके मैं कदापि योग्य नहीं था मुझे अपने पलंग पर बिठाया मुझे अपने हृदय से लगाया राज रानी महारानी रुक्मणी मुझे पंखा करती है कृष्ण का आदेश इसके तो मैं नहीं था गोपाल इतना सम्मान तूने दिया मुझे पर वैभव न दिया यह तो तुमने बहुत बड़ी कृपा कर दी नहीं तो मैं बिगड़ ही तो जाता क्या पता ये सोचते सोचते सुनामा जी आ रहे हैं सज्जनों और जहां सुदामा जी की झोंपड़ी थी ना वहां तो पूरा महल खड़ा है हमारे ब्रज में गाती है माता सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया अब कंचन महल खड़े यहां मेरी छोटी सी झोंपड़ी और कंचन के महल खड़े हैं सुदामा डर गए बार बार ऐसे कर रहे हैं कौन दोबारा द्वारिका में तो ना आएगा मैं दूसरी द्वारिका हो और वहां भी दो दरबान खड़े थे बड़े द्वारिकाधीश के दरबान थोड़ी जो अति बिनम्र हों जैसे कृष्ण भाई जी कौन सी नगरी है ये बोले सुदामापुरी सुदामा तो हम ही हैं हमारी पुरी कैसे हमारी पुरी होने का तो मतलब ही नहीं है हो सकता है एक नाम के दो आदमी होते हैं एक सेठ जी एक पंडित जी वो सोदामा नाम के सेठ जी होंगे वास्तु के हिसाब से जगह अच्छी लगी अपनी नगरी बसा दी ब्राह्मणी की झोंपड़ी अलग बनवा दी होगी कोई बात नहीं अपने क्या है भैया जरा सेठ जी को बुलाओ पूछूं मेरी झोंपड़ी थी किधर गई महाराज जी पंडित जी हैं वो सेठ जी नहीं हैं पंडित तो मैं ही हूं अच्छा कभी एक नाम के दो पंडित भी होते हैं एक गरीब होता है एक धनी होता है वो पंडित जी धनी होंगे नाम इतफाक से सुदामा है, कोई बात नहीं पंडित जी कोई बुलाओ जरा पूछना था मेरी झोंपड़ी थी दरका गई बोले द्वारका गए हैं सुदान द्वारिका तो मैं गया था हो सकता है वो धनी पंडित जी सुबह जाते होंगे शाम को आ जाते होंगे श्रीमान कितने दिन से गए द्वारा बोले मालूम नहीं हम तो बाद में आए हैं नौकरी पर हमारी सेवा में आने से पहले ही चले गए वो अभी लौटे नहीं है सुदामन का तब तो बिल्कुल मैं ही हूं पर ये महल होने का तो कोई मतलब नहीं है क्या मतलब <laughs> हो सकता है टेड़ी टांग वाले ने कोई नाटक कर दिया हो अच्छा मैं ही वो सुदामा हूँ तो मुझे जानते नहीं और बिल्कुल भीतर घुसने देंगे नहीं क्योंकि द्वारकाधीश द्वारकाधी दरबान हैं जो पान छीले मैं ही सुदामा हूं कि दूसरा कोई है इसकी परीक्षा लेने का एक ही तरीका बचा है मैं यदि हूं तो मेरी पत्नी तो वही होगी सुशीला बिचारी दुबली पतली सुशीला ठीक है आपके पंडित द्वारका गए बरोबर है उनकी पत्नी होंगी जिरा उनको बुलाइए उनसे पूछना था कि वो मेरी झोंपड़ी कहां गई खड़े रहिए पूछ के आते महाराणी जी कोई ब्राह्मण खड़े हैं द्वार पे सुशीला बोली आती हूं सुशीला जी भीतर से आई भगवान की कृपा से वो हो गई थी अब क्योंकि ये जब आता है तो ये भी लाता है ये आने पर ये ना आवे तो गोविंद की डबल कृपा समझो भीतर से आई सुधाम तो दूर से देख लिया बोल पर सुशीला परम पतिव्रता है पतिदेव चरणों में गिर पड़ी कब पधारे हैं आप आइए ना सुधामा ने कहा सुशीला ये सब और ये सब कैसे हुआ बड़े सब द्वारा की कृपा है तुम पे खूब कृपा करी है? हमारी तो धोती भी वही है देख लो आपको दर्शन चाहिए थे मेरे को वैभव दोनों दे दी मेरे गोपाल ने अब सुनो तुम आराम से यहाँ रहो मैं तो बन में पर्ण कुटी में रहकर भजन करूंगा मुझे इस वैभव में नहीं रहना सुदामा जी चले तो पीछे से आवाज लगी सुदामा जी। सुदामा जी। सुदामा जी।, सुदामा जी सुदामा जी सुदामा जी और पीछे मुड़कर सुदामा ने देखा तो द्वारिकाधीश वही बैठा है बोले द्वारका की जय ये सब क्यों किया गोपाल सुदामा आपके चरणों पर तो त्रलोकी को वारदू तो भी कम है मैं जानता हूं चौदह भवनों की राज्यलक्ष्मी सुदामा को प्रदान कर दी जाए तो भी उसमें कभी दंभ अहंकार नहीं आ सकता इसका सदुपयोग करो सत्कार्यों में इसको भय करो एक बात आपसे बोलो जीवन में सबसे बड़ा दुख है प्रभु को भूल जाना सबसे बड़ा सुख है प्रभु की याद बनी रहना अपने 24 घंटे के समय को ज्यादा नहीं तो 45 मिनट रोज गोविंद के चिंतन के लिए निकालें सुदामाजी का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि जीवन की हर परिस्थिति परिवर्तनशील है लेकिन भगवान का नाम ये अपरिवर्तनीय है इसका कभी विनाश नहीं होता नाम रूप लीला और धाम प्रभु के नाम का गान करो रूप का चिंतन करो लीला का श्रवण करो और धाम में बार बार जाने की या बास करने की चेष्टा करो जीवन के परम लक्ष्य जब बनेंगे तो गोविंद हमारे पास होगा आज कृपा पूर्वक हमारे मध्य में सब लोग बैठे दो कल से तो मैं तकलीफ देने वाला हूं नहीं आज आज की बात है इसलिए आप उतावली कर देते हैं बाद में तो अः यहां सब संत जन पधार रहे हैं हमारे मध्य में पधारे हैं वैष्णव संप्रदायचार्य जगत रामानुजाचार्य श्री सीता रामाचार्य जी महाराज रघुनाथ आश्रम से भागवत के अद्भुत विद्वान आचार्य पीयूष जी महाराज भागवत के ही परम विद्वान श्री व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज अन्य भी कई संत जन पधारे हैं सबको प्रणाम निवेदन करते हुए केवल आज की सभा बाकी है तीन बजे से तो क्योंकि विद्वन्द महानुभाव पधारे हैं थोड़ा आशीर्वचन तो आप सबको मिलना चाहिए मैं समझता हूं दो तीन पांच मिनट आप शांति से बैठें अब ये सब तो इतने अच्छे विद्वान है हमारे व्यासानंद जी आचार्य पीयूष जी महाराज एक एक विषय पर महीनों महीनों प्रवचन कर आशीर्वाद तो प्राप्त होना ही चाहिए जी महाराज कुछ क्षण अपना आशीर्वचन कहेंगे बाल कृष्ण लाले की जय जय श्री राम भागवत सप्ताह की कथा सुन लेने के पश्चात कुछ भी बचा नहीं रह जाता पीत्वा पीयूष अमृतम पातव्यम ना अवशिष किसी को पीयूष अमृत पीने को मिल जाए तो उसके बाद फिर पदार्थ और कोई बचता नहीं है दो शब्दों में केवल यही आप समझ लें ये श्री वृंदावन धाम है भागवत की जितनी भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी की हुई हैं निकुंज ली पुर लीलाएं, वो यही सब हुई हैं। पुर, निकुंजन तीन श्रेणी की लीलाएं श्री कृष्ण भगवान की हैं ग्यारह वर्षों तक ब्रज में लीलाएं बत्स गोचारण आदि गिर आदि ये लीलाएं की उसके पश्चात कंसवद आदि लीलाएं, द्वारकाधीश की कथाएं आप सुन रहे हैं ये पतन लीलाएं हैं बहुत बड़े नगर में जो भगवान ने द्वारकापुरी में लीलाएं की भागवत की दो धाराएं चलती हैं एक ऊपर से एक नीचे से श्रीमद नारायण ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी नारद जी को नारद जी वेदव्यास जी को वेदव्यास जी शुक को और शुक्र जी ने राजा परीक्षित को सुनाई नीचे से धारा चलती है शेष जी से जो से होते हुए मैत्री महर्षि तक आती है उन्होंने विदुर को सुनाया। आप जानते हैं संगम स्थल का विशेष महत्व होता है जैसे त्रिवेणी प्रयाग ये भू पृथ्वी संगम स्थल है श्रीमद् भागवत का एक धारा ऊपर से एक नीचे से और यहां आकर मिल गई आपस में इसलिए स्वर्गीय सत्य रसा जो आनंद आता है कथा का वो ऊपर नहीं मिलता है भागवत दिन तक जी ने राजा परीक्षित को सुनाई उसका तात्पर्य एक ही था कि राजा परीक्षित ये समझ जाए कि मैं मरूंगा नहीं सातवें दिन तक्षक डसेगा और मेरी मृत्यु होगी ये जो भय था केवल इस भय को दूर करने के लिए सात दिन तक श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और अंत में राजा परीक्षित से पूछते हैं कि राजन अब भी तुम्हें मृत्यु का भय है राजा परीक्षित उठकर उठ हाथ जोड़कर प्रणाम किया बोले भगवान अब एक तक्षक तो क्या असंख्य तक्षक मेरे सामने आ जाएं तो नाहम विभेमी में नहीं डरता क्यों बोले अभय हम दर्शितम तो आपने मुझे अभेद दिला दिया मैं सिद्ध हो गया सिद्धोमी बोले कैसे सिद्ध हो गए बोले आप जैसे महापुरुष के द्वारा मैं हुआ, आपने इतना अनुग्रह किया कि मेरे अंदर साक्षा श्रवण रंध्र से प्रविष्टा करण रंध्रेणो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए हैं और जहां भगवान आ जाते हैं मृत्यु रसमा मृत्यु तो वहां कभी टिक नहीं सकता मृत्यु धावती तो भगवान मैं अभय हो गया हूं अब मुझे तक्षक से भय नहीं है श्री सुखदेव जी ने समझाया तुम तो राजन मरीश्य पशु बुद्धि मैं मरूंगा ये मरेगा इस तरह की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि नहीं है ये तो पशु बुद्धि है क्योंकि आप आत्मा हैं आत्मा कभी मरने जीने वाला नहीं वो तो शाश्वत है इसलिए तात्पर्य है कि सात दिन के अंतर श्री शुक्री ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई आप सब मिलकर अपने को परीक्षित समझ लें क्योंकि जैसा कि आप बीच बीच सुनते ही रहे हैं सात दिन के अंदर ही सबकी मृत्यु होनी है शनिवार से रविवार तक सात दिन होते हैं समझना चाहिए सभी को काल रूपी ब्याल डेगा और सबकी मृत्यु सुनिश्चित है इसलिए व्यास जैसे वक्ताओं से अपने मृत्यु का अर्थ समझ लेना चाहिए वो आप सुन ही रहे हैं सात दिन में समझ ही चुके हैं मेरी भी यही कामना है कि आपने जो सुना वैसे ही मैं एक बीच में छोटी बात बताऊं। ठाकुर जी का नाम तो बहुत पहले से मुझे याद है और पहले मिल भी चुके हैं इनके जो गुरुजी थे पंडित श्री रामानुजाचार्य जी भागवत के बड़े प्रकांड विद्वान थे एक बार मेरे आश्रम में श्रीमद भागवत सप्ताह का उन्होंने प्रवचन भी किया था तो मैंने सुना बहुत प्रगाढ़ विद्वान थे तो मैंने गाने गाने जी भी वैसे ही होंगे लेकिन मुझे सुनने को मिला आज भी और इसके पहले भी उससे यह पता चला कि महापुरुषों का संघ जिसको प्राप्त हो जाता है वो निश्चित ही अध्यात्म ओर मुड़ जाता है और उसका सब कुछ परिष्कृत हो जाता है तो बहुत ही ओजस्वी वाणी में और मार्मिक शब्दों द्वारा भागवत का जो रहस्यात्मक तात्पर्य है वो श्री ठाकुर जी ने आपको सुनाया इसलिए आप सब आप सब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 और मछली जाल में फंसी तो वो मछली संबरासुर राक्षस के घर ही बेच दी गई राक्षस के यहां देखा मछली के पेट में बच्चा मनुष्य का बालक वो बोले हमारे किस काम का हमारे यहाँ जो संगीत विद्या सिखाती है ना उसको दे दो अब संगीत विद्या सिखाती विद्यावती वो उस बच्चे का पालन कर रही है गोद में खिला रही है हा हाँ। नारी आ गए देवी आपकी गोद में जो बालक खेलता है जानती हो कौन है बोलो कौन है बोलो तुम्हारा पति है कर लो बात जय श्री कृष्ण बात करो महाराज थे बोले हा पति है तुम्हारा तुम हो रति और ये है कामदेव जब जबसीवती सर नयन उखारा चितवत काम भय उचार भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया शिव ने जब काम को जला करके भस्म किया तो काम की पत्नी रोती रोती आई शिव के पास शंकर तो करुणा बता रहे अच्छा एक बात बताओ शंकर जी ने काम को जला के भस्म किया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 कि भगवान नारायण सुत संबरे नारि तो गृहा अहम ते अधिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभो याद करो आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं महाराज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 आप घर में सदस्य कितने हैं बहुत छोटा परिवार है केशव एक मैं हूं मेरी वृद्धा पत्नी है एक छोटा भाई है एक बेटी है सत्य भामा मतलब यह हुआ कि साढ़े तीन आदमी का पूरा टोटल खानदान है आपका हां लेकिन आठ बार सोना देने वाली मणि रखते हो घर में क्या करोगे इतना सोना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 जामन बोले बस बस में सब समझ गया आप मेरे रघुवर हैं मेरे राम जी हैं और भगवान ये मणि और खाली मणि क्या मेरी बेटी भी आप ही संभालो हाँ। इसलिए जामावती ऋक्षराज महाराज की पुत्री मेरे गोविंद की द्वितीय पत्नी बनी भगवान ने सभा में आकर सत्रज को बुलाया बोरे मणि ले जाओ बिना सोचे बिचारे ऐसे नहीं करना चाहिए समझे हाँ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 महारानी सत्यभामा पधारी हैं। गोविंद बोले कैसे बिना किसी पूर्व सूचना के कैसे आई कन्हैया ने पूछा कहो देवी कैसे बोले आप यहाँ चौपड़ खेल रहे मेरे पिताजी को मार दिया जी के मरने का समाचार सुनकर के कन्हैया सत्यभामा के गले लग के बहुत रोए बड़े अच्छे थे मेरे ससुर जी मुझे तो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे बेटे से ज्यादा मुझको माना मेरे ससुर जी ने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 तप पर मास्थिता मैं सूरज की बेटी हूं यमराज की बहन हूं नारायण विष्णु को पति रूप में वरण करने के लिए तपस्र जा में लीन हूं अर्जुन बोले वो तो वो बैठे रथ में और मेरे कन्हैया का चतुर्थ विवाह कालिंदी से हो गया बिंद अनुविंद की बहन में त्रिविंदा पंचम पत्नी कहलाई नगनजित राजा की बेटी नागनजी छठमी रानी कहलाई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 एक संख्या रखती इतनी संख्या हो जाएगी तो इनके संग शादी करूंगा और उसने सोलह हजार एक सौ राजकुमारियों को बंदी बना के रखा देवमाता माता दीति की कुंडली ले आया वरुण का छत्र भी ले आ, देवता भी डरते हैं उससे देवताओं ने गोविंद के पास में सूचना भेजी महाराज कुछ करिए प्रभु ने कहा ठीक है बहुमा के पास चलने लगे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 लड़ते लड़ते बहुत समय बीत तो सत्यभामा भामा बोली आप, आप लीला क्यों करते हैं कैसब इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते कन्हैया बोले यही तो चाहता था कि तुम कहो तो मारू क्योंकि मैंने वचन दिया है और गोविंद ने भौमास का कल्याण कर दिया इसको मार दिया लेकिन जैसे ही श्री बालकृष्ण प्रभु कारागृह में पधारे को देखा मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ ैया के नेत्रों में आंसू आए क्योंकि राजकुमारियों का भविष्य तो बड़ा अंधकार हो गया है अब इनके सामने केवल दो रास्ते हैं ध्यान से सुनना क्योंकि लोकलाज की डर वजह से इनके माता पिता भी स्वीकार तो करेंगे नहीं लोकलाज का डर है माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे